जय जय सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यस्या कमलगल् वायममृतम जगत्पिबती विस्सर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीपुष्माक्ष जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तिहम तो बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यो वन्दे हम वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवाश साग्र जा सहगण रघुनाथ सजीव साइम सारभूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण श्रीराधा श्रीराधापाद सहगण ली श्री विशाखाविता नवप्रियमंजी कलित कर्णपूरश्रिय विनिद्रतरमाचित शेखरे उज्ज्वल दरोसितूथिका ग्रथित बल्बवैकक्षक्रीजनम भजे विपिन केशव बागीशा ये वदने लक्ष्मी से वक्षसी यस्ते हृदय संविद श्री नृसिंह भजे नारायण नमस्कृत नरम चईव नरोम दीवी सरस्वती व्यास तौ जयमु वाछाकृभ्य कृपासींधुभ्यु रावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईतयावलोक हे भक्ति भक्तिग्म सुमते रघुनाथ श्री रघुनाथदासजी विमेतु मंद मतेमतया तुलसी यत्र यत्र का पद्मना च यत्रो यो तत्स हरि बुलाशृंदा वंदे लाल की मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सप्ताह पारायण तद अंतर्गत आज तृतीय दिवस पूर्व सत्र में श्री मैत्री मुनि विद्रुजी के सम्मुख श्री ध्रुव जी के चरित्र का निरूपण कराए ध्रुव पंचाध्यायी श्रीमद भागवत में चार पंचाध्याय हैं, ध्रुव पंचाध्यायी है, है चतुर्थस्क में फिर ज्ञान पंचाध्यायी है जिसमें पुरंजन पुरंजनी के उपाख्यान का अनुरूपण किया गया वो ज्ञान पंचाध्यायी है फिर कर्म पंचाध्यायी है जिसमें <laughs> जी ने युधिष्ठिर महाराज को पांच अध्यायों में वर्ण आश्रम धर्म उनका निरूपण करते हुए भक्ति धर्म उनका स्थापन किया कर्मिश्रा भगवत भक्ति उसका उपयोग वहां पर किया गया है और चौथी है श्री रस पंचाध्यायी वो रास पंचाध्यायी सब पंचाध्यायों में मुकटमणि होकर पंच प्राण रूप होकर श्रीमद भागवत के विराजमान है श्री ध्रुव उनका स्वरूप भागवत भजन करने के साथ ही साथ चिन्मय हो गया दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण सही काले प्रभु करे ताके आत्मसम जब दीक्षा ग्रहण की जाती है उस समय स्पर्श मणि न्याय से हमारा यह शरीर चिन्मय हो जाता है दिव्यता की प्राप्ति हो जाती है जैसे पारसमणी को लोहे से छुआया जाए तो लोहा आगे नहीं पीछे नहीं उसी काल उसी समय चिन्मय हो जाता है ऐसे ही दीक्षा के साथ ही साथ ये शरीर में एक अलक्षित चिन्मय स्वरूप प्राप्त हो जाता है परंतु जो जो हम भजन करते हैं त्यों त्यों तो प्राकृत तात्व शरीर की नष्ट होती हुई चली जाती है और यदि किसी ने दिव्य भजन किया है निरंतर निरंतर निर्विघ्न भजन किया है तो उसका यही शरीर चिन्मय हो जाता है इसीलिए श्रीमद गुरुदेव के स्वरूप को अनेक अनेक बार चिन्मय जो भगवत स्वरूप हैं उनके नीचे बाई और पथराने की पद्धति रही क्यों गुरुदेव का स्वरूप चिन्मय होकर के विराजमान है प्रभु कहे वैष्णवे देह प्राकृत कभु अप्राकृत देह भक्त चिदानंद भक्त का जो शरीर है वो प्राकृत नहीं है वह अप्राकृत हो जाता है और इसी अप्राकृतता का दर्शन करते हुए अनेक अनेक बार श्रीमद गुरुदेव उनके शिव ग्रह की भी स्थापना करके शिव ग्रह की अष्टकालीन पूजा सेवा करने की पद्धति भी कहीं शिष्टाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है तो ध्रुव को अपने देह को त्याग करने की आवश्यकता नहीं हुई और उनका जो देह है वह चिन्मय होकर के ही विराजमान हुआ विशेष रूप में श्री आलवार संप्रदाय में तो श्री रामानुज संप्रदाय में तो आलवार गण जो है द्वादश आलवार उनका समरचन ठाकुर के समरचन के साथ ही साथ निरंतर निरंतर विराजमान है और उनके अर्चन के द्वारा ही फिर ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी का अर्चन किया जाता है तो वैश्विक ध्रुव को अपने देह को त्याग करने की आवश्यकता नहीं हुई ध्रुव उसी देह से मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर के बीमार में पधारे भगवान ने कहा था उसी ध्रुव को लाना जिसके गाल के ऊपर मैंने अपनी थाप लगा दी है शंख का चिन्ह लगा दिया सुसुदर नंदा तक पार्षद ध्रुव से ही बोले कि ध्रुव आपको देह त्याग करने की जरूरत नहीं है आप इसी देह से सिद्ध होकर के विराजमान हुए हो ध्रुव के बड़े बेटा उत्कल है उन्होंने राज्य गद्दी स्वीकार की नहीं यह विचार करके भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला वैभव भी कहीं न कहीं भगवत प्राप्ति में व्याघात भगवत प्राप्ति में विलंब के रूप में माना जाता है जैसे विष्णा चकुर्थी जी ने एक शब्द दिया कि गजारूढ़ व्यक्ति को जैसे धन्यवाद गजारूढ़ व्यक्ति को जैसे हाल लगती है हमको तो लगता है हा क्या ठाट है हाथी की सवारी हो रही है परंतु तो जो हाथी पे बैठे उससे पूछो हाथी के हिलने के साथ साथ जय हो जय हो कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय सो so, गजारूढ़ व्यक्ति को जैसे श्रम की प्राप्ति है हाथी के हिलते हिलते उसकी भी कमर रह जाए ऐसे ही भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला राज्य भी भगवत भजन में भगवत प्राप्ति में कहीं विलम्ब करने वाला हो जाता है इसलिए उत्कल ने भगवान के द्वारा दिए गए राज्य को भी स्वीकार नहीं किया छोटे बेटा बत्सर वे राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान हुए इंद्र ने लजा करके इनके ऊपर बड़ी कृपा की इसी वंश्य में आगे जाकर के अंग महाराज का जन्म हुआ श्री अंग महाराज परम भागवत सतयुग के समय जितने भी देवता भी सामने उपस्थित होते थे यज्ञों में बलि ग्रहण करने के लिए यह आदि सतयुग की बात है पहली सृष्टि हुई है भईवस मन मंत्र की बात है और उसमें पहली सृष्टि हुई है उस समय देवता साक्षात आते थे परंतु तो अंग महाराज के यज्ञ में देवता नहीं आए सारे ब्राह्मण बोले बोले महाराज हमारे चरित्र में कोई कमी नहीं है हमारे मंत्रों में कोई कमी नहीं है हमारी विधि में कोई कमी कमी नहीं है परंतु तो देवता बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं इसका कारण एकमात्र यह है कि आपके यहां पे आगे कोई संतान नहीं है इसलिए देवता नहीं आ रहे हैं तो हम आपको पहले पुत्रेष्टि यज्ञ कर और फिर देवता आएंगे पुत्रेष्ट यज्ञ जब किया जो चरु उत्पन्न हुआ उसको रानी को प्रदान किया है रानी ने चरु ग्रहण किया व्यक्तित्व के निर्माण में दो पक्ष होते हैं एक होता है हेरिडिटी दूसरा होता है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है जो गुणसूत्र जीन्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता और जींस गुणसूत्र केवल पिता के वंश से ही नहीं आते हैं वे मां के वंश से आते हैं और मां के भी नाना के वंश से भी आते हैं कहीं न कहीं सुनी का जन्म क्योंकि अधर्म के वंश में उत्पन्न होने वाला एक मृत्यु नाम करके देवता था उससे इनका ये इनके पिता थे मृत्यु इसलिए वो जो जीन्स हैं गुणसूत्र वो गुणसूत्र उस बालक में भी कहीं ना कहीं आए बराबर के गुणसूत्र होते हैं माता और पिता दोनों के और दोनों के फिर नाना नानी और नाना नानियों के भी माँ के पक्ष के भी जीन्स कभी आते हैं और कभी कभी तीसरी पीढ़ी में आकर के जीन्स ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं प्रभावशाली हो जाते हैं ये भी आ, अलग विज्ञान होकर के विराजमान है तो उस बालक में कहीं गुरु सूत्रों का प्रभाव ऐसा रहा कि सब ने उसका नाम बेन रख दिया बेन माने हल्ला मच जाए बेन आया बेन आया रास्ता चलते को कुएं में धक्का दे दे रस्ता चलते का गला घोट दे किसी के ऊपर भी बाढ़ मार दे इसको किसी को मारने में बड़ा सुख मिले श्री महाराज पहचान गए कि भाई पर्यावरण को बदला जा सकता है परंतु गुण सूत्रों को हम नहीं बदल सकते हमको अपने माता पिता चुनने का अधिकार नहीं है हम अपने माता पिता को अपनी इच्छा से नहीं चुन सकते हैं यह तो ईश्वर की दी हुई वस्तु है तो ऐसी स्थिति में इस बालक को कितना भी सुधारा जाए इसमें जो अपराधी पूर्तियां प्राप्त हैं वे नहीं बदली जा सकती पहले मैं अपने घोड़े को तो छाया में बांधू ये विचार करके श्री अंग महाराज बंद में गए मंत्री जान गए कि राजा लौट करके नहीं आएगा किसी की भी इच्छा नहीं कि बेम को राज्य गद्दी के ऊपर बैठा दिया जाए पंथ सुनी था उनका तो माँ का प्रेम है बोले वाह राजा का बेटा है तो वही गद्दी पे बैठेगा दूसरा कैसे बैठ जाएगा बेन को गद्दी के ऊपर बैठाया गया बेन ने हकनी के ऊपर बहुत बड़ा नगाड़ा रख लिया और स्वयं भजाते हुए सर्वत्र घोषणा कर दी कि न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजात को अचेत कोई यज्ञ नहीं करेगा दान नहीं करेगा हवन नहीं करेगा। प्रजा की पहले ही धर्म में रुचि नहीं फिर राजाज्ञा और हो गई सब ने यज्ञ समाप्त कर दिए सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर के राजा के पास में आए और कहा बोले राजन आप ये आयु को बढ़ाने वाले यश को बढ़ाने वाले उपदेश को हम दे रहे हैं जिस राजा के राज्य में यज्ञ पुरुष का समाराधन नहीं होता है उस राजा का राज्य स्थायी नहीं हो सकता है आप चाहें यज्ञ करो या मत करो करना तो आपको भी चाहिए परंतु तो आप नहीं भी करते हैं तो प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता अवश्य प्रदान करनी चाहिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो राजा का धर्म है वो प्रजा को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा यह कभी भी उचित नीति नहीं है अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रजा को यह विकल्प प्राप्त होना चाहिए कि वह अपनी निष्ठा को कहीं भी प्रस्तुत कर सके बेद का भगवान के साथ में कोई बैर नहीं है परंतु हल्के फुलके तौर से केवल मजाकिया मजे में, में आकर के वो कह रहा है कि अरे ब्राह्मणो तुम तो बालकों से भी गए बीते जो प्रत्यक्ष ईश्वर है उसको त्याग करके किस काल्पनिक ईश्वर में तुम्हारी इतनी निष्ठा है प्रजा के लिए उसका प्रत्यक्ष ईश्वर राजा है बोले तो फिर क्या करें बोले प्रत्येक संस्थान में एक बड़ा सा मेरा फोटो हर जगह होना चाहिए सुबह संस्थान खुलने के पहले धूप बत्ती जरूर मेरे ऊपर की जाए मुझे माला चढ़ाई जाए मेरा बंदना की जाए सबने कहा हूं जैसे हूं कहा वेद मर करके पृथ्वी के ऊपर गिरा हाथ हतमच्युत निंदाया आज भगवान अच्छुत की निंदा की इसलिए मर करके पृथ्वी के ऊपर यह गिरा है यह मत समझे कि ब्राह्मणों ने इनको मारा परंतु सारे ब्राह्मण बोले कि अराजकता नहीं होनी चाहिए कोई न कोई है दंड देने वाला को होना ही चाहिए इसलिए बेन के शरीर को जिस समय मथा गया शरीर को मतने पर घेंटू मतने पर एक काले काले से पुरुष उत्पन्न हुए रोते से बोले कि मैं क्या करूं सब बोले तुम क्या करोगे किम तुम बैठ जाओ निशीद हो वे ही निषाद हो गए जब दोनों भुजाओं को मथा गया उस समय आवेश अवतार श्री पृथु महाराज का जन्म हुआ आवेश अवतार उसी कहते हैं किसी जीव में भगवान कोई विशेष शक्ति जाने स्थापित करते हैं उसका नाम है आवेश अवतार जब चिन्मय स्वरूप से प्रकट होते हैं वो है लीलावतार श्री नृसिंह इत्यादि एक लीलावतार हैं पृथु कोई जीव है जिनमें भगवान की कोई एक शक्ति ज्ञान या पालन करने वाली जो शक्ति है वो स्थापित है इसलिए उसको आवेश अवतार कहा गया पृथ्व महाराज की जिसमें महिमा का गायन करने के लिए सूत मागत बंदीजन स्थापित हुए प्रस्तुत हुए ये कह रहे हैं कि हे सूत हे मागत बंदीजन अभी मेरे गुण प्रकट नहीं हुए हैं तुम किसका आश्रय लेकर के गाओगे बोले अभी भले गुण नहीं हैं, आगे वे गुण प्रकट होते जाएंगे इसलिए उनका गायन तो किया ही जाएगा ब्राह्मणों के कहने पर कि तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी पृथ्वी महाराज के गुणों का खूब गायन करो उस समय कह रहे हैं प्रजा का पालन करेंगे इसलिए इनका नाम राजा होगा ये पृथ्वी को दोहेंगे श्री संक इनको ज्ञानोपदेश प्रदान करेंगे एक दिन सारी प्रजा पृथ्वी महाराज के पास में आई और पृथ्वी महाराज से कह रही है कि हम राजन तप्ता कोटर स्थेन वृक्षा बोले हे राजन हम जठराग्नि से अत्यंत अत्यंत भूख से व्याकुल हो रहे हैं आपने सारे डांकुओं को मारा परतु ये भूख रूपी डाकू नहीं मारा है सुबह उठते ही भूख लगाती है बोले तो फिर खाते क्यों नहीं हो अन्न बोले पृथ्वी पर अन्न नहीं है जान गए सारा दोष ये पृथ्वी का है पृथ्वी को दंड देने के लिए पृथ्वी के अधिष्ठात्री देवता के ऊपर इन्होंने जो बाण का संधान किया भौतिक पृथ्वी के ऊपर नहीं किया जा सकता है बाण का संधान अध्यात्म देवता के ऊपर भी नहीं किया जा सकता है गंध के ऊपर भी नहीं किया जा सकता है पृथ्वी का अध्यात्म गंध पंत पृथ्वी के जो अधिदैविक हैं अधिदेव उनके ऊपर जब अग्नि का संधान इन्होंने बाण का संधान किया पृथ्वी चरणों में गिरती हुई बोली बोल मे मुझे मार दोगे अपनी प्रजा को रखोगे कहाँ महाराज को तो और गुस्सा आ गई बोले मुझे धोस दिखा रही है पृथ्वी, पृथ्वी मैं तेरे टुक्रे टुक्रे कर और मैं जल के के ऊपर भी अपनी प्रजा को रख सकता हूं। अपने तप प्रभाव से। चरणों में गिरी पृथ्वी महाराज ने उस समय स्वयं मनु को बछड़ा बनाया और अंध रूपी दूध दू लिया बसुधा होकर के बेराई मांग हुई जिसने जो मांगा वह पृथ्वी ने श्री प्रजा को प्रदान किया राजा के एक सामान्य कर्तव्य का निरूपण किया गया यहां पर कि राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा की मूलभूत आवश्यक आवश्यकताएं आवश्यक नेसेसिटीज उनको आवश्यक पूरा करे कंफर्ट और लग्जरीज इनको चाहे पूरा किया जाए या न किया जाए परंतु तो आवश्यक आवश्यकताएं जरूर पूरी हो जाए भले आरामदेय आवश्यकता और विलासता की आवश्यकताएं नहीं हो परंतु तो ये राजा का कर्तव्य बनता है और श्री पृथ्वी महाराज में जितनी भी प्रजा थी उन सब की सारी अभिलाषाओं को उस समय पूरा किया है पशुओं ने बैल को बछड़ा बना करके अरण्य रूपी पात्र में घास रूपी जो दूध है उसको धो लिया सर्पों ने विष्णु दूध उसको धो लिया है जो जादूगर हैं उन्होंने मैदी को बछड़ा बना करके जादू रूपी जो दूध है उसको दो लिया है सबने अपने अपने अभिलाषाओं को प्राप्त किया है पृथ्वहारायण ने मन में विचार किया कि जब गाय मेरे यहाँ पर बनकर के पृथ्वी खड़ी है तो क्यों न मैं स्वयं यज्ञ का आचरण करूं बड़े जैसा आचरण करेंगे प्रजा भी उसके देखी देखी आचरण करेगी ये विचार करके श्री पृथ्वह हरज ने उस समय 100 अश्वेध यज्ञ का संकल्प लिया निन्यानबे यज्ञ पूरे हो गए सोमा अश्वेद जो प्रारंभ हुआ मन में विचार किया कि मेरा नाम है सौ अश्वेध यज्ञ करने वाला अब सौ अश्वेध यज्ञ पृथु ने कर लिए तो भगवान मुझे काय को रखेंगे पृथु को बना देंगे मेरे तो पुण्य क्षीर्ण हो गए <coughs> इसलिए इन्होंने दो बार यज्ञ के घोड़े को चराया, बदल करके पाखंड करते हुए कभी जटाधारी बनकर के कभी कापाल बनकर के घोड़े को चुराया राजकुमार ने घोड़े को इंद्र के बंधन से मुक्त किया इसलिए राजकुमार का नाम बिजताश हो गया है पृथ्वी महाराज को गुस्सा आई बोले से इंद्र के बच्चे को मैं देखता हूं सुचो धमेश उठाने लगे सारे ब्राह्मण बोले कि नहीं आप धमेश नहीं छू सकते हैं इस समय क्योंकि आपने वर्ण बधवाया हुआ है अहिंसा का व्रत लिया हुआ है या तो हम इंद्र को सुहा कर देंगे नहीं तो हाहा हा, तो खवाही लेंगे जो श्रो में घी भरा और अभिचार यज्ञ करना चाहते हैं इंद्र को भस्म करना चाहते हैं इंद्र तो घबराया और उस समय स्वयं श्री ब्रह्मा जी आए और कह रहे हैं न बद्यो भगवता इंद्र यद यज्ञो भगवत कनो क्या आप इंद्र को मारिए मत यह प्रथम सृष्टि है और प्रथम सृष्टि होने के कारण इस समय कोई ऐसा जीव नहीं मिला जिसने सौ अश्वेध यज्ञ किए हों तब भगवान स्वयं इंद्र बनते हैं इसलिए भगवान ही इंद्र बने बोले श्री द्वारका श्री अयोध्या नाथ जय जय जय जी महाराज कृपा करके पथा महाराज जी मेहंदी महाराज अयोध्या से उनका बहुत बहुत स्वागत है बोला राघवेंद्र सरकार की जय हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह तो इस समय भले श्री नारायण ही इंद्र बने हो, पंथ पद इतनी बुरी चीज है कि पद का प्रभाव और पद का अमकरण भगवान को भी करना पड़ता है तो इंद्र में भी असूया का भाव उत्पन्न हो गया और वो भी श्री पृथ्वी महाराज के घोड़े को दो दो बार चोराने लगा और दो बार चोरा करके ले गया पृथ्वी महाराज ने ब्रह्मा जी के कहने से में यज्ञ में ही अपने यज्ञ की पूर्णाभुति समर्पित की है ब्रह्मा जी कहा कि आपके को यज्ञ को बीच में खंडित करने का छोड़ने का दोष नहीं लगेगा भगवत आज्ञा ऐसी है कि इसमें समय निन्यानवे यज्ञ ही सौ के बराबर हो गए हैं चिंता मत करो श्री पृथु ने यज्ञ समाप्त किया अब जो यज्ञ कुंड से यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए पृथु तो आनंद में नाच रहे हैं अर्घ दे रहे हैं अर्घ पाद्य दे रहे हैं पाद्य फिर से अर्घ देने लगे भगवान कहने दोबारा अर्घ क्यों दे रहा है बोलमारी विशेष अर्घ सही भगवान गरुड़ के कंधे को पकड़े हुए हैं मानो कोई व्यक्ति टापू के ऊपर खड़ा हो और दोनों ओर से समुद्र उमड़े तो चतुर व्यक्ति का काम यह है कि तिनका हाथ में आए तो तिनका पकड़े डाली हाथ में आए तो डाली पकड़े भगवान को और कुछ दीख नहीं रहा है गरुड़ का कंध हाथ में आ गया है उसको पकड़ करके गर्व को जोड़ करके कह रहे हैं कि तुम पूछा करते थे कि भगवान के भक्त कैसे हो देख ले मेरे भक्त ऐसे होते हैं ये आप दिखा रहे हैं पृथ्वी की पूजा लष्टम पष्टम किसी तरह से पूरी हुई पुष्पांजलि प्रदान करके श्री पृथु उस समय भगवान से बोले कि बराम विभोत बरदेश्वरा बुध कथम वृणीते गुण विक्री आत्म नाम देहनाम मारकाणाम अपसंत देनाश कैवल्य नचो वृणे हे कैवल्य पते आप सभी के वरदेश्वर को प्राप्त करके मैं उन विषयों को क्यों मांगूंगा जो आज हैं कल विनाश हो जाएं नरक में भी वे विषय प्राप्त हो जाएंगे इसलिए कैबल्य पते मैं भोग नहीं चाहता हूं जहां कैबल्य पते कहा भगवान के मन में विचार आया ये कहीं मोक्ष चाहता होगा सो जो मोक्ष देने लगे सोई पृथ्वी घबरा गए और दोनों हाथ ऊंचे करके बोले कि नाकाम है नाथ नकामचे बोले महाराज जो चीज आप देना चाहते हो उसे तो मैं कभी चाहता ही नहीं मोक्ष को क्यों जिस मोक्ष में आगे आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त न हो ब्रह्म में जाकर के यदि मैं लीन हो जाऊं भगवत लीन हो जाऊं और सेवा करने का अवसर प्राप्त न हो तो फिर ऐसे लय को मैं क्यों चाहूंगा वह तो जड़वत स्थिति है उसमें तो सुखता भी आस्वादन पूरी तरह से नहीं है मैं तो सेवा चाहता हूं मैं तो नवधा भक्ति चाहता हूं भगवान बोले इतना मोक्ष से डरता क्यों है बोले महाराज आप प्रभु हो मैं सेवक सेवक हूं ये भाव जहां नष्ट हो जाए और आपके माधुर्य का आस्वादन नहीं हो ऐसे मोक्ष को मुझे निचक की अभिलाषा नहीं है मैं तो सेवा चाहता हूं और सेवा के लिए विधस्व करना युत में बरा हो मुझे दस हजार काम दो बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है योग माया ऐसे कह दूंगा तो काम की बुग्गी की बुग्गी ट्रक के ट्रक तेरे यहां पर खल जाएंगे तो ले बेटा पेट में भी काम और सिर पे भी काम और काम में भी काम और रोम रोम में काम बोले मारे बरदान देने आए हो कि क्रूब करने के लिए काम तो मेरे दो ही रहे परंतु इनमें ऐसी सामर्थ्य दे दो दस हजार योजन पर भी कृष्ण कथा हो रही हो उसको भी सुन दो बोले जैसे कृष्ण कथा सुनेगा ऐसे मेरी निंदा सुनेगा बोले नहीं नहीं ऐसा कोई चाबी दे दो कोई बटन दे दो कि कोई कान पे भी कर रहा हो तो बेहदा हो जाओ भगवान रीझ गए बोले ये तो भक्ति का स्वभाव हुआ ये कोई बरदान नहीं हुआ वरदान मान बोले आपके यदि वरदान देना चाह रहे हो तो महारानी लक्ष्मी जी से पूछ लेना भगवान तो हंसे बोले क्या तू मुझे संसारियों जैसा समझ रखा है क्या कि जो चले वो मालकिन की चले मालिक की नहीं चले बोले नहीं मारे सो बात नहीं है आपने कोई सेवा किसी को दे रखी है और उससे वो सेवा ली जाए तो उसको दुख होगा बोले पहली क्यों बुझाता है सही सही बोलना क्या कहना चाहता है क्या मांग रहा है श्री प्रथम बोले कि मारे जैसे लक्ष्मी जी आपके चरणों को पलोटती हैं ऐसे मैं भी आपके चरणों को पलौटू बोले मेरे दो चरण हैं एक चरण लक्ष्मी जी पलौटेंगे एक चरण तू पर लौटना बोले समय लक्ष्मी बाया चरण पलौटेंगी मुझे लगेगा यानी क्या स्वाद आ रहा है बोले तुझे झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं मुझसे इशारा कर देना मैं कह दूंगा लक्ष्मी अब तू दाहिनी हो राजा पृथु जब बाया चरण अच्छी तरह से मसल जब मैं चरण रहा मुझे लगेगा कि जाने लक्ष्मी को अब दाहिनी चरण में क्या स्वाद आ रहा है बोले फिर पलट करके बैठ जाना बोले तुम्हारे बार बार उठा बैठी करने में स्वाद नहीं आए बोले चाहता क्या है बोले लक्ष्मी जी को तो सरकार बनू और आपके दोनों चरण अपनी गोदी में लेकर के आपको सुख देते हुए आनंद से धन्य हैं भाव पल उठे अद्भुत स्वभाव गुरु सम लघु सवे कौरे दास्य भाव श्री कृष्ण प्रेम का ये अद्भुत स्वभाव है कि लक्ष्मी को वक्षस्थल पर स्थान मिला हुआ है प्रिया है परंतु तो दास भाव में जो सुख की प्राप्ति है वैसे सुख की प्राप्ति और किसी दूसरे भाव में नहीं है इसलिए दास भाव ही सबसे प्रधान होकर के विराजमान है यहां अपने अभिमान की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि ठाकुर को सुख देने के लिए श्री चरण जो है उनको पलट रहे हैं हमारे भगवत रसिंह जी की एक छप्पय भरता के, के द्वे बसे एक ही गाम और सेवा साधे ओसरन और तोरे पति के पाम राजा की दो रानियां थी अब अपने आप को पथव्रता दिखाने का दोनों में बड़ा होड़ तू ज्यादा सेवा करती है तो मैं सेवा करूंगी सेवा विवाह में किसी की चित्त चित्रमृति नहीं है केवल होड़ है ईर्षा भाव है कि तू सेवा कर रही है तो समझने के रहे हैं, आहा बड़ी भाई पतिव्रता है तो हम भी पतिव्रताओं में अपना नाम ज्यादा केवल होड़ में देखा देखी में बोले हम भी राजा की सेवा करेंगे पति की सेवा करेंगे राजा ने कहा बोले भाई दो पाम हैं एक एक रानी दबाएगी एक दूसरा दबाएगी दाहिना पाम बड़ी रानी का बायां पैर छोटी रानी का अब यदि बाया पैर दबाते समय कभी दाहिना पाम बाएं पैर से ज्यादा से छू जाए तो छोटी रानी अपने पास में रखे एक सोटा खींच करके मारे राजा के तो सोत का पैर मेरे पास में क्यों आ रहा है राजा के पैर थंबा हो गए बोला वृंदावन बिहारी लाल ये कोई सेवा है क्या इसका नाम सेवा नहीं है सेवा में तो आनुकुल कृष्णानुशीलन होना चाहिए बंधु को भाव नहीं है तो यहां पर आपको सुख देने के लिए श्री लक्ष्मी महारानी से एक हैं कि महारानी ये सेवा तो आप हमको दीजिए आप तो ऊंचे सिंघासन पर विराजमान हो ऐसा कह आपके दोनों चरणों को मैं पलटना चाहता हूं भगवान रिजे बोले जा लक्ष्मी रूठे तो रूठे मेरे भक्त नहीं रूठने चाहिए महाराज तो नाचने लगे कि महाराज हम इसीलिए नाचते हैं क्या आप लक्ष्मी को उतना महत्व तो नहीं देंगे जैसा महत्व तो हम भक्त भक्तगणों को देते हैं ऐसे सेवा का फल सेवा ही है सेवा अपने आप में सुख है कल के प्रसंग में कह रहे थे घी परोसने वाले को अपने हाथ चिकने करने की जरूरत नहीं है अलग अलग वस्तु नहीं है वो तो अपने आप सुख की प्राप्ति होगी ही अपने आप ही होगी श्री समाज ने एक दिन अपनी प्रजा को देखा सारी प्रजा को उपदेश देते हुए बोले कि भैयाओ तुम सब मिलकर के हरि का नाम संकीर्तन हरे भगवान नाम संकीर्तन का आश्र गण करो बोलो जगन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय बोलो मारे पहले जो राजा हुए भी तो ऐसे हुए उन्होंने कहा था कि न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम बोले एक आद ऐसे मृत्यु के दोहित हो गए हों तो उससे कोई भागवत धर्म नष्ट थोड़ी हो जाएगा पृथ्वी महाराज के यज्ञ में एक दिन संकाल पधारे पृथ्वी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और कहा यदार ब्रह्मण नैष्ट की आचार्यवान ज्ञान विराग रोहसा दहतम हृदय जीवकोशम पंचात्मको जिस समय ये साधक श्री गोविंद चरणारिंद में रति को प्राप्त करता है भगवत भक्ति के द्वारा जीव कोश नष्ट होता है जीव कोश का तात्पर्य है अहम हमारे पास में तीन शरीर हैं एक शरीर है पांच भौतिक शरीर पंचभूत का बना हुआ स्थूल शरीर दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर इस सूक्ष्म शरीर में सोलह तत्व तो विराजमान हैं। पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया पंच तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूपंध और एक मन कुल मिलाकर के सोलह तत्व प्राण भी इंद्रियों के रूप ही हैं। इससे इंद्रियों को प्राण को अलग नहीं माना गया प्राण इंद्रिय एक ही वस्तु है तो सोलह है। तत्व हैं इनमें ग्यारह तत्व प्रधान हैं कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय और बारहवा तत्व है मन परंतु ये बारहवें तत्व ग्यारह जो तत्व हैं पांच कर्म इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय और एक मन ग्यारह तत्व रहते कहां हैं ये ग्यारहों के ग्यारह तत्व रहते हैं अहंकार रूपी शैया के ऊपर इसलिए सबसे ज्यादा जो चोट मारी जाती है वो अहंकार के ऊपर मारी जाती है और रामानंदी संप्रदाय में तो मैं शब्द का प्रयोग भी कहीं वर्जित है वहां पर मैं की जगह अपने राम कहेंगे कि अपने राम अयोध्या जी गए थे मैं शब्द का प्रयोग भी नहीं करेंगे शैया महम द्वादश में एक माहू आगे है ऋषभदेव जी उपदेश देते हुए कहेंगे कि अहम ही वह शैया है जिसके ऊपर ग्यारह वस्तुएं शयन करती हैं अब यदि अहम को नष्ट कर दिया जाए तो जैसे ईंधन के नष्ट होने पर अग्नि अपने आप नष्ट हो जाएगी इसी तरह से लिंग शरीर अपने आप नष्ट हो जाएगा और अहम जो है वही कारण शरीर का मुख्य कारण है तो तीसरा शरीर है कारण शरीर कारण शरीर का तात्पर्य है कि मैं देव हूं तो स्थूल देह के द्वारा अपनी कर्मिंद्री ज्ञान इंद्री सो इनसे प्रकट रूप में विषयों को भोगना सूक्ष्म देह के द्वारा स्वप्न में उन विषयों को भोगना और कारण देह के द्वारा अज्ञान की अहम की भी निवृत्ति हो जाए अहमका केवल बाध नहीं अहम का लय हो जाए तो उस स्थिति का नाम हो जाएगा मोक्ष जागृत अवस्था में स्थूल शरीर ग्राहक है स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर ग्राहक होकर के विराजमान है मन विषय भिशे, विषयों को ग्रहण कर रहा है स्वप्न देख रहा है शिवशुक्ति की अवस्था में अहम का भी लय हो गया है बाद हो गया है लय नहीं हुआ है पंथ मोक्ष की अवस्था में अहम का भी लय हो जाएगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इसलिए श्री संकाली कह रहे हैं कि किय हृदय जीव कोशम भगवत भक्ति जिस तरह से जीव कोश को अर्थात लिंग शरीर और लिंग शरीर के बाद में कारण शरीर रूप अहंकार को जिस तरह से नष्ट करती है वैसा कोई दूसरा उपाय नहीं है इसलिए भैया हो तुम सब कार्य कोटि का जो अहंकार है उसका तो त्याग करो और स्वरूप कोटि का जो अहंकार है उसको स्वीकार करो हमारे भीतर दो प्रकार के अहंकार हैं एक अहंकार है कार्य कोटि का कि मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूँ वृद्ध हूं बालक हूं युवक हूँ स्त्री हूं यह कार्यकोटि का अहंकार है महातत्व से उत्पन्न होने वाला है और दूसरा अहंकार है कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास मैं नित्य कृष्णदास हूं ये जो स्वरूप है यह स्वरूप ही स्वरूप कोटि का अहंकार है इस स्वरूप कोटि के अहंकार को ही स्वीकार करना चाहिए कार्य कोटि के अहंकार का नाश करना चाहिए स्वरूप कोटि के अहंकार का नाश नहीं होगा इसलिए यपाद पंकज पलाश विलाश भक्तिया कर्माशयंत संता तदवंध रिक्त मतया जिन्होंने भक्ति का आश्रय ग्रहण किया वे अपने कर्माशय को लिंग शरीर को और लिंग शरीर के बाद में अज्ञान रूपी जो शरीर है कारण शरीर उस कारण शरीर को वे त्याग कर सकेंगे तो ग्रॉस बॉडी भी समाप्त होनी है इसके बाद में सेटल बॉडी भी समाप्त होनी है और इसके बाद में इग्नोरेंस बॉडी वो भी समाप्त होनी है तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कॉस बॉडी इग्नोरेंस वो भी समाप्त होनी है तो तीनों शरीर जब समाप्त हो जाएंगे ग्रॉस बॉडी भी सेटल बॉडी भी और जो कॉस बॉडी है वो भी जब समाप्त हो जाएगी तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और कॉस बॉडी को समाप्त करने का मुख्य साधन यदि कोई है तो वो हरिम संकीर्तन है बोले हरिनाम संकीर्तन की जय श्री पृथ्वी महाराज भगवत आराधन करके भगवत गति को प्राप्त हुए श्री पृथ्वी महाराज के चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनको पृथ्वी की पदवी की प्राप्ति होगी इधर प्रचेत सा प्रचेता ये इसी वंश में आगे वरहिषत नाम करके एक राजा हुए पितर तीन प्रकार के हैं एक पितर हैं वरिषत दूसरे हैं अग्निश्वात तीसरे पितर हैं वे हैं सोम वरिषत कौन जीवित अवस्था में जो हैं पत्नी को संग में लेकर के यज्ञ कर रहे हैं उस समय नाती पोता बालक पुत्र सबका ये कर्तव्य है सब मिलकर के उस यज्ञ में सहयोगी होकर के विराजमान हो तो वरिषत माने कुश के आसन के ऊपर बैठकर के जो यज्ञ कर रहे हैं वे हुए वरिषत दूसरे हुए अग्निस्वात् अग्निस्वात्व वो जिनको पितृ मेद के द्वारा अग्नि को समर्पित कर दिया गया जिनके देह को मृत्यु के पश्चात वे अपने कर्म के अनुसार फल को भोगेंगे स्वर्ग में जाए नरक में जाए जैसा जिसने कर्म किया उसके हिसाब से वो भोगेंगे अग्निश्वास तीसरे हैं जिन्होंने पुण्य कर्म किए वे अंतरिक्ष में विराजमान जो पित्री लोक है उस पित्री लोक में जाकर के सोमरस का पान करते हुए विराजमान होते हैं और अपने पुण्य के अनुसार को को प्राप्त करते हैं तो ये में बड़े कुशल जिन्होंने पूर्व दिशा कुशलों से धाम दिया था इनके ही पुत्र हुए दस प्रचेता ये नारायण सरोवर के ऊपर आराधन कर रहे हैं शिवजी ने इनको ज्ञान उपदेश प्रदान किया श्री नारद जी ने मन में विचार किया कि बेटाओं का उद्धार तो किया है भगवान रुद्र ने अब बने तो आप अप, अपन बाप का उद्धार करें सुणा बजावत हरिगुणगावत प्रेम सरसावत देवर शिष्य नारद जी जिस समय प्राचीन वे राजा के यज्ञ में पधारे ये तो बड़े भारी कर्म कांडी स्वस्थ वाचन करके और मधुबर की विधि से नारद जी का पूजन किया जी विराजमान हुए पूछ रहे हैं बोले राजा तू ये जो कर्म कांड कर का रहा है इस कर्म कांड का परम फल क्या है अब ये तो मीमांसक हैं कर्म कांड बोले मारा आत्मा का स्वरूप सत्य है वो कहीं भावना से युक्त होकर के कहीं ज्ञान से युक्त है और सत्युगुण से युक्त होकर के वह आनंद से युक्त है परंतु आत्मा न ज्ञान है न आत्मा न आनंद रूप है आत्मा सत्य हम मोक्ष को नहीं चाहते क्योंकि तो जिस मोक्ष की स्थिति में केवल सत रूप में आत्मा रह जाए और आगे वह कोई कार्य धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों को प्राप्त नहीं कर सके ऐसे मोक्ष को लेकर के क्या करेंगे वहां पर तो आत्मा जड़ जैसी हो जाएगी इसलिए संकल्प लो संकल्प से अपूर्व अपूर्व से भाग्य भाग्य से भोग भोग करते हुए फिर संकल्प बस ये चक्र चलाओ निरंतर निरंतर हर जगह संकल्प संकल्प हर जगह विनियोग लेकर के अमुक फल प्राप्त कर, अमुक कर्म महंकरो तब तो धर्म अर्थ काम इन तीन की प्राप्ति होगी और मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो वो तो केवल जड़ की स्थिति हो जाएगी इसलिए हम कर्म कांड मोक्ष को चाहते नहीं हैं मैं जो यज्ञ कर रहा हूं इसका फल क्या चाहता हूं कि सबसे पहले तो कमल सरी के नेत्र वाली सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाए फिर गुलाब के फूल जैसे बालक प्राप्त हो जाए फिर शरीर में दम हो और विषयों को निरंतर निरंतर भोग सकने की सामर्थ्य हो नारिंद तो सिर्फ पकड़ा जिसने स्त्री पुत्र धन इन तीन को ही पुरुषार्थ मान लिया है ऐसे व्यक्ति को जब तक कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले इन स्वर्ग इत्यादि फलों की असारता का विचार नहीं किया जाएगा तब तक इसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो नारद जी पांच अध्यायों में ज्ञान पंचाध्याय का उपदेश देते हुए बोले बोले राजा तू यज्ञ कर रहा है ये फल तो तुझे मिलेंगे ही परंतु इनके जो चेला चाटी हैं जरा उनको भी तो देख ले सो नारद जी ने अपने तप के प्रभाव से भविष्य में जो फल की प्राप्ति होने वाली है जो साइड इफेक्ट हैं उन साइड इफेक्ट को दिखाया भयंकर जीव जंतुओं को देखा किसी की दो हाथ की चोच किसी की चार हाथ की चोच बोले ये कौन है बोले ये वे ही पशु पक्षी जिनको तूने ने यज्ञ में अपने स्वार्थ के लिए गले घोट घोट करके मारा ये सब प्रतीक्षा देख रहे हैं कि कब प्राचीन वर्ध मरे और कब इसके शरीर को चीख चीख करके हम खाएं ठीक है तुझे कुछ दिन के लिए स्वर्ग मिल जाएगा पंच ऐसा मत समझना वैदिक हिंसा हिंसा न भगवती ये बात अपने आप में केवल अर्थवाद में कही गई है सही विशुद्ध क्षय आत्शयुक्त वह अविशुद्ध है क्षय से युक्त है बढ़ा चढ़ा करके अर्थवाद में कही गई है तत्ववाद में नहीं कही गई है इससे तत्ववाद को ग्रहण कर अर्थवाद को ग्रहण मत कर अर्थवाद का मतलब है बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कहना जहाँ प्राशस्त और निंदा प्रशंसा और निंदा दोनों समाप्त हो जाएं, उसके बाद में प्रशंसा या निंदा करना उसका नाम है अर्थवाद प्राशस्त निंदा शेषे अंतर कथनम अर्थवाद ये अर्थवाद इसलिए ये सब प्रतीक्षा देख रहे हैं बोले इनसे बचने का कोई उपाय है बोले हम तुझे एक कहानी बताते हैं यदि वो तेरी समझ में आ गई तब तो ठीक है और नहीं तो तू जान तेरा काम जान ये सामने दिख रहा है तुझे जो होने वाला है वो असर को तो तुझे सामने दिख ही रहा है जैसे तू राजा ऐसे पहले आसीत पुरंजनो नामो राजा राजन बहक्षवा पुरंजन नाम कर एक राजा थे जिनका यश सर्वत्र सर्वत्र विख्यात था इनके एक अभिज्ञात नाम करके सखा हैं, जो इनके साथ में ही हैं सब दूसरे को स्वीकार किया है और स्वीकार करके उस नौ द्वार की पुरी में प्रवेश कर गए हैं उस पुर की एक पांच सर वाला शर्त सर्वदा रक्षा करे पुरंजनी की सेवा करने के लिए ग्यारह प्लेटून है नौकरों के सेवकों के जिनमें एक बृहद बल है सबसे ज्यादा बलवान है कमांडर इन चीफ है और दस उसके साथ में सेवा करने वाले चल रहे हैं एक एक के साथ में सौ सौ सेवक और भी चल रहे हैं एक दिन शिकार खेलने के लिए गया पुरंजनी रूठ गई पुरंजनी कभी पुरंजन की रूठ करके और कभी सेवा करके पुरंजन को अपनी मुट्ठी में किए हुए हैं कभी बामता के द्वारा रूठ करके वो पुरंजन को बशीभूत करे और कभी सेवा करके पुरंजन को बशीभूत करे एक दिन की बात पुरंजन के पुर के ऊपर आक्रमण कर दिया है काल भगवान ने पुरंजन उसके पुर के ऊपर जब गंधर्वों के अधिपति चंड बेख काल ये चले आए हैं के पुर के पुल के ऊपर कालकन्या उसने भी आक्रमण किया नारी कह रहे हैं कालकन्या एक दिन मेरे पास में आई मैंने कहा भाई मैं तो तुझे नहीं अपना मेरी अपना ग्रहण करने में कोई भी रुचि नहीं है तू भाई के पास में चली जा ये भाई के पास में गई भाई मुस्कराते हुए बोले बोले अरे ये प्रज्वार मेरा भाई है तू मेरी बहन बन जा और क्यों एक की बधकर के सेवा करती है सारे जगत को भोगना तो काल कन्या, और पहले से ही चंद्रवेग ने आक्रमण किया हुआ था चौतरफा आक्रमण पुरंजन के पुर के ऊपर हो गया पुरंजन शैया के ऊपर सो रहा है और कह रहा है हाय मैं मर जाऊंगा तब इन पात्रों में कौन भोजन करेगा सोने की सैया के ऊपर कौन सोएगा हाँ, मेरी की क्या दशा होगी हाँ, प्राण निकल अंत में जो मति होती है वही गति होती है का स्त्री में चित्र लगा मन का एक स्वभाव है कि वहां जहां ममता करता है वह ममता ही अहमता में परिणत हो जाती है जगत की एक रीति है लोभी का धन नष्ट हो जाए वो कहता है हाय में मर गया पिता का पुत्र नष्ट हो जाए वो कहता है हाय में मर गया पत्नी का पति नष्ट हो जाए वो कहती है हाय में मर गई तो जहां ममता ज्यादा होती है वो ही अहमता में परिणत हो जाती है का स्त्री में मन लगा था ममता में ममता स्त्री में थी वो ममता ही अहमता में परिणत हो गई है मृत्यु के ठीक पूर्व जन्म भर जिस वस्तु का चिंतन किया हो वो वस्तु सामने उपस्थित होती है भोग्य वस्तु ममतास्पद वस्तु मन उस ममता वस्तु में प्रवेश करता है और ममता ही आमता बन जाती है यह शरीर ही मैं हूं इस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो की राजकन्या होकर के दूसरे जन्म में उत्पन्न हुए इनका विवाह राजा के साथ में हुआ है सबसे पहले एक कन्या उत्पन्न हुई अस्तेक्षणा और फिर इसके बाद में सात राजकुमार उत्पन्न हुए और सात राजकुमारों के बाद में फिर अनेक अनेक पुत्र इनके यहां पर उत्पन्न हुए श्री मलियम राजा जिससे में भगवत आराधन करने के लिए गए इन्होंने अपने देह का त्याग किया वो विदर्भ देश की राजकन्या पति के साथ में अनुगमन करना चाहें, सती होना चाहें, तत्र पूर्वतर कश्चित सखा ब्राह्मण आत्मवान उस समय ब्राह्मण का वेश धारण करके वे आत्मवान जो सखा थे वे ही सामने प्रकट हो गए राजा जीव को कैसे बंधन होता है और कैसे बंधन से मुक्ति होती है इस चरित्र के द्वारा ही दिखाया कि आसक्ति के कारण माया के प्रभाव से जीव को देहाध्यास की प्राप्ति होती है कि मैं दे हूं इसकी प्राप्ति हुई वही पुरंजन की पुरंजनी में पहले आसक्ति हुई और नौ द्वार के शरीर में उसने प्रवेश किया ये शरीर ही नौ द्वार का कि एक पुरी है जिसमें दो आंख के दरवाजे दो नाक के दरवाजे दो कान के दरवाजे एक मुख पायु और उपस्थ ये नौ छिद्र हैं। इस शरीर। ये है ये नौ द्वार हैं चार ठोस द्वार हैं इस नगर के वे यहां हाथ पैर पांच वाला एक सर्प इस पूर्व की रक्षा कर रहा है वो पांच वाला स्वर्प सर्प है वो ये है पंच प्राण जो इस इन इंद्रियों को चला रहा है इंद्रियों की रक्षा कर रहा है बृहत बल कमांडर इन जो चीफ है वो है मन और दस इंद्रिया वे हैं जो जीवात्मा बद्ध जीव उसके अहम की अहम की सेवा करने वाली हो करके विराजमान है कारण शरीर की सेविका हो करके दस इंद्रिया वे विराजमान है के पुर के ऊपर गंधर्व चंडवे ये हैं काल दिन रात ही बदल रही हैं। फिर काल कालकन्या हैं बुढ़ापा फिर काल कन्या के बाद में यमनेश्वर वे हैं मृत्यु और ज्वर ये है आधी और व्याधि दो प्रकार के ज्वर अथवा शीतल ज्वर और उष्ण ज्वर की चिकित्सा है शीत ज्वर की चिकित्सा नहीं है मृत्यु की चिकित्सा नहीं है। तो दो प्रकार के ज्वर हैं, शीत ज्वर और उष्ण ज्वर जहां कफ पित्त बात इनके विकृति से यदि शरीर में कोई विकार उत्पन्न हुआ है तो उसकी तो चिकित्सा है परंतु जो शीत ज्वर है मान मृत्यु है उसकी कोई भी चिकित्सा नहीं है कफ पित्त बात इनकी समान अवस्था की प्राप्ति हो जाना यही प्रलय या मृत्यु की स्थिति है जब तक ये विषम रहेंगे तब तक शरीर काम करता रहेगा जब ये तीनों बिल्कुल सम मात्रा में आ जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी वो समाप्त हो जाएगा मृत्यु की स्थिति प्राप्त हो जाएगी प्रज्वार उनको आया हुआ देख करके पुरंजन पुरंजनी का स्मरण कर रहा है अंत में यह स्त्री देह को प्राप्त हुआ इनका विवाह मल्य राजा से हुआ मल्य राजा कौन है वह है गुरु तत्व गुरु पांच प्रकार के पहले गुरु हैं वे हैं अंतर्यामी गुरु जो जीव मात्र के हृदय में विराजमान है और हमको सर्वदा प्रेरणा प्रदान करते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो कभी उनकी आज्ञा मानते हैं कभी नहीं मानते इसलिए अंतर्यामी गुरु की प्रधानता नहीं है प्रधानता सर्वदा आचार्य गुरु की है इसलिए समष्टि गुरु की प्रधानता नहीं है जीव के ऊपर अनुग्रह की प्राप्ति होती है व्यष्टि गुरु के द्वारा जहां परंपरा प्राप्त व्यक्ति गुरु से एक कृपा प्राप्त हुई है तब भक्ति का बीज फलीभूत होगा बड़ पीपड़ इनके फल यो ही धरती में गिरे रहते हैं टूट टूट करके कुछ नहीं होता है पंत कहते हैं कि यदि गूलर के फल को कोई कौ खा ले और वो यदि बीट करे तो पत्थर की पुरानी जो हवेली है उनके सिरे के ऊपर भी कहीं पीपल के बट के वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं इसीलिए हम गुरु जी से दीक्षा क्यों नहीं गुरु जी तो हरे कृष्ण मंत्री तो बताएंगे वो तो हमको खूब याद है सारे मंत्र इंटरनेट के ऊपर प्राप्त हैं एक बटन दबाने की जरूरत है सारे मंत्र प्राप्त हैं दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है परंतु उससे काम नहीं चलेगा कोई के द्वारा की गई बीज से तो गूलर का पेड़ उत्पन्न हो जाएगा और धरती में जो बीज गिर रहा है उससे नहीं होता है इसलिए परंपरा प्राप्त जो संप्रदाय भक्त जो परंपरा है उसके द्वारा जो बीज है वही ही फलीभूत होता है गुरु श्री गुरुदेव भगवान की जी इसलिए अंतर्यामी जो गुरु हैं वे अंतर्यामी गुरु हैं अभिज्ञा शाखा उनकी प्रधानता नहीं है जो आचार्य गुरु हैं उनकी प्रधानता है आचार्य गुरु चार प्रकार के पांच में एक तो निकल गए अब चार बचे इनमें पहले गुरु हैं श्रवण गुरु श्रवण गुरु वो जो कि श्रीमद् भागवत भगवद गीता श्री चेतन चरतामृत रामायण जी इनको श्रवण कराए श्रवण गुरु दूसरे गुरु हैं शिक्षा गुरु जिनके पास में बैठकर के भजन की शिक्षा प्राप्त की जाएगी तीसरे गुरु हैं दीक्षा गुरु जो ठाकुर के साथ में संबंध जोड़ेंगे जैसे पुरोहित लड़की की भावर दिलाएगा ऐसे ही जो श्री कृष्ण के साथ में ब्रह्म संबंध जोड़े ब्रह्म के साथ में संबंध जोड़ें वे हैं दीक्षा गुरु और चौथे गुरु हैं जो सिर के ऊपर हाथ रखें और उनके हाथ रखने के साथ ही साथ भगवत भक्ति फलीभूत हो जाए वे हैं सदगुरु कि उनकी कृपा भी यदि प्राप्त हो तो कृपा प्राप्त होने पर बीज जो हृदय में आया है वह सामने प्रकट हो जाए तो विदर्भ देश की राजकन्या का मल्य ध्वज राजा के साथ में विवाह हुआ मल्य ध्वज कहने का मतलब है भगवत भक्ति का आश्रय ग्रहण करने वाले शिक्षा गुरु उनका संपर्क प्राप्त हुआ जैसे मलाने चंदन चंदन के ऊपर विश्व लिपटे रहे परंतु विष्लिप पड़ने पर भी विश्व प्रभावित नहीं होगा ऐसे ही भगवत भक्ति संसार में प्रकट होने पर भी संसार से कभी भी त्रुणात्मक नहीं होती है वह चिन्मय ही बनी रहती है इसीलिए उनका नाम मलय ध्वज रखा माने मलय का पेड़ ध्वज माने पेड़ जो जगत में रहते हुए भी कहीं उससे भगवत भक्ति वह चिन्मय ही बनी रहती है अब जब शिक्षा गुरु का जीव को वियोग प्राप्त होता है उस समय ठाकुर ही उसके सामने कृष्ण कृपा मूर्ति बनकर के सामने प्रकट हो जाते हैं बोलो दक्षिणा मूर्ति भगवत भगवान श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री शंकराचार्य भगवत भाग, दक्षिणा मूर्ति की बात करते हैं उनका मुख भी दक्षिण की ओर है अर्थात परम कृपालु होकर के भी वे विराजमान हैं और कृपालुता के साथ साथ वे भक्त के ऊपर विशेष रूप से कृपा करते हुए विराजमान इसीलिए उनको दक्षिणा मूर्ति कहा गया कृपा मूर्ति होकर के अपने हृदय के तत्व को कृपा करके वे प्रदान करने वाले होकर विराजमान हैं तो श्रीमद गुरुदेव की कृपा वे जीव का ईश्वर के साथ में कहीं संपर्क जोड़ते हैं कि शास्त्र शास्त्र पर अस्त से ये जीव पक क्लेशानंद से कहीं रहित हो गया है आज मैं कृष्ण के श्री चरणारिंद में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं हे कृष्ण मैं आपका हूं ये विचार करके जिसने वह समर्पण करता है ब्रह्म के साथ में संबंध जोड़ता है तो उसका संबंध जोड़ने के बाद में उसका जो भजन है वह सुदृढ़ होकर के विराजमान होता है तो दीक्षा विधि के द्वारा नाम दीक्षा और मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जीव कृतकृत होकर के विराजमान होता है वे ही है तत्व पूर्व सखा ब्राह्मण आत्मवान ब्राह्मण के रूप में उन्होंने दर्शन दिए इस समय कृष्ण बनकर के नहीं आए ब्राह्मण बनकर के आए माने कृष्ण भी जो कृपा करेंगे वो ब्राह्मण मूर्ति के रूप में कृपा करेंगे आचार्य मूर्ति के रूप में कृपा करते हुए विराजमान होते हैं और वे जब ये उपदेश देते हैं कि न तुम विदर्भ देश की राजकन्या हो नहीं तुम्हारे पति हैं यह तो माया मेरे द्वारा रची गई मैं हूं राजहंस और तुम हो सेवक हंस सेवक हंस का यह सहज स्वभाव है कि वह राजहंस की सेवा करे हम तुम दोनों मानसरोवर के निवासी हैं इसलिए हमारा स्थान यह नहीं है यह साधन करने की भूमि थी हमारी अपनी सेवा की भूमि चिन्ह में श्रीमद वृंदावन धाम है जो शिव वृंदावन धाम शेष के ऊपर नहीं है सूर्य के नीचे नहीं है शेष के ऊपर न सूर्य के नीचे ऐसा जो नित्य धाम है उस नित्य धाम में तुम मेरे नृत्य पलकर होकर के विराजमान हो किशोरी जी के नृत्य दासी होकर के मंजरी होकर के तुम विराजमान हो ये उपदेश जिस समय दिया उस समय एवं सब मानस ओ हंस हंस उस हंस को हंस ने राज हंस ने जब मानस हंस को उस सेवक हंस को प्रतिबोध प्रदान किया श्री गुरुदेव की शक्ति को प्राप्त किए हुए श्री कृष्ण की ही कृपा मूर्ति रूप में श्रीमद गुरुदेव के द्वारा जब इस दास हंस के ऊपर श्री गुरुदेव ने कृपा की तो इसे बोध की प्राप्ति हुई और उस बोध की प्राप्ति होकर के दोनों हंस उड़ करके उस समय अपने निज स्वरूप में अवस्थित हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय उस समय में आ रहा है कि नहीं राजे कुछ -कुछ तो आ रहा है। ऐसा तो लग रहा है कि आप केवल कहानी नहीं नहीं कह कह रहे रहे हैं हैं कोई दूसरी बात बात परंतु पूरी पूरी आई से कहा कि पुरंजन कि जीव है पुरंजन। है पुरंजनी नो द्वार की पुरी है ये मनुष्य देह यहां पर पांच सर्प है वह है पंच प्राण उनके द्वारा इस जीव को अपूर्व बोध की प्राप्ति होती हुई विराजमान हो रही है और जब बोध श्री शिक्षा गुरु के द्वारा जीव को बोध प्राप्त हुआ दीक्षा गुरु के द्वारा उसे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हुआ तो बोध प्राप्त करके तदनुसार सेवा करके वह उस हंस वो हंस वहाप्त हुआ वहां जाकर के वो विराजमान हुआ दोनों ओल करके मानसरोवर में जाकर के विराजमान हुए सेवा करते हुए विराजमान हुए हैं ये जीव ईश्वर का ही अंश होकर के विराजमान हैं, ये अचिंत्य जो भेदा भेद है उस अचिंत भेदा भेद को यहां अपूर्व रूप से प्रस्तुत किया गया श्री कह रहे हैं कि राजा दुख का तब तक प्रतिकार तक तक नहीं होगा जब तक कि श्री गोविंद के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाए ये जीव कर्म की पोथरी लेकर के जा रहा है सिर दुख जाए कंधे पर रख ले कंधा दुख जाए हाथ में लटकाए एक हाथ दुख जाए दूसरे हाथ में पकड़े दूसरा हाथ दुख जाए पीठ पर डाले पीठ दुब जाए फिर सिर पर रखे ऐसी जीव की ये दशा हो रही है कर्म की पोथरी परंतु ये कर्म की पोथरी तब तक नहीं छूटेगी जब तक कि श्री गुरुदेव के चरणारविंद का आश्रय ग्रहण नहीं किया जाएगा इस प्रकार यह एवं पंचविधम लिंग त्रिवृत षोडश मिस्तृतम यह चेतन युक्तो जीव इतधीये ये जो उपाधि से युक्त जो चैतन्य है वह चैतन्य अंश ही जीव होकर के विराजमान वह कहीं बंधन को प्रदान करने वाला होकर के विराजमान है प्राचीन वर्ग बोले बोल मारे बड़ा अच्छा ज्ञान दिया मेरा ज्ञान आज दूर हो गया है मैं भी भगवत भजन करूंगा मेरे बेटा गए हुए हैं तप करने के लिए जरा आ जाए तो खजाने की चाबी उनको सौंप करके फिर भगवत भजन करूंगा नारे जी बोले अभी तो रह गई। ये तो बोले राजा एक बगीचा देख उसमें एक देख, एक बहेलिया ने ठीक निशाना लगा रखा है तू कह तो रहा है कि बेटा जब लौट करके आ जाएंगे तब उनको चाबी सौंप करके फिर भगवत भजन करूंगा इसके पहले ही कहीं बाढ़ छूट गया तो क्या स्थिति होगी राजा का ज्ञान दूर हुआ और उन जैसे ही प्राप्त हो तदी व प्रवित उसी क्षण धारण करते हुए विराजमान हो ये उपदेश प्रदान किया प्राचीन भगवत आराधन करके भगवत गति को प्राप्त हुए हैं श्री को जब दिया, दिया तो यही कि दया सत्याशु जनार्दना जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी डाली पत्ती अपने आप हरी होंगी और कोई कितने भी डीप फ्रीजर में पत्ती को निकाल करके रखे वो गली जाएगी ऐसे ही यदि ईश्वर की आराधना नहीं की है तो सारे कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और यदि ईश्वर आराधना की गई है तो फिर कर्म व्यर्थ नहीं जाएंगे वे भगवत सेवा के उपयोगी हो करके ही विराजमान होंगे श्री प्रेम्रत महाराज ने पहले राज्य गद्दी स्वीकार की नहीं थी उत्तान पाद राजगद्दी पे बैठे ध्रुव चरित्र वर्णन कर आए हैं श्री स्वयं मनु ब्रह्मा जी के साथ में गए और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बेटा लड़ाई दो तरह की होती हैं एक होती है किले की लड़ाई और एक होती है मैदान की लड़ाई मैदान की लड़ाई में भय रहता है परंतु जहां भक्त मार्ग को अपनाया गया वहां पर भय नहीं है तो गुरु जी रक्षा करने वाले होकर के सर्वदा विराजमान है योग के मार्ग में ज्ञान के मार्ग में अपने बल पर आगे चला जाता है इसलिए कहीं वहां भय रहता है कभी भजन करते करते भी साधक को भजन में बाधा की प्राप्ति होती है भजन का जो ग्राफ है वो सर्वदा झिकजेक चलता है एकदम स्ट्रेट नहीं चलता है तो ऐसी स्थिति में तीन प्रकार से भजन में कभी बाधा आती है कभी उद्वेग के द्वारा कभी प्रतिबंध के द्वारा कभी भोग के द्वारा उद्वेग का तात्पर्य है भजन की सारी अनुकूलता है फिर भी भजन में चित्र न लगे इसका मतलब है पूर्व जन्म के कोई कर्म अभी आड़े आ रहे वह है, है उद्वेग प्रतिबंध जहां पर कहीं भौतिक या आधिदैविक किसी आपत्ति के कारण बीमार पड़ गए अतिवृष्टि अनावृष्टि हो गई भूकंप आ गया क्या करोगे भजन में बाधा तो आएगी आएगी तो वो है प्रतिरोध प्रतिबंध और तीसरा है भोग परंत यदि ये तीनों चीजें भगवत कृपा के कारण आई हैं, तब तो ये उत्कंठा को बढ़ाएंगे और ये तीनों चीजें भगवत कृपा के कारण नहीं आई हैं जीव के अपनी कमजोरी के कारण आई हैं तो ये भजन में बाधा उत्पन्न करेंगी परंतु तो भगवत कृपा के कारण आने पर ये कहीं उत्कंठा को बढ़ाएंगे भजन को बढ़ाने वाली हो जाएंगी तो बेटा इस समय ठाकुर चाह रहे हैं कि तुम राज्य स्वीकार करो इसलिए भोग स्वीकार करते हुए भी तुम्हारे भजन में बहुत बाधा नहीं आएगी तुम अभी राज्य स्वीकार करो श्री प्रियव्रत महाराज ब्रह्मा जी के कहने से उस समय लौट करके आए और राज्य स्वीकार किया है इन्होंने विचार किया कि दिन में प्रजा सोती है और रात को रात को सो, सो जाती है दिन में कार्य करती है मैं दिन को भी रात को भी दिन बना दूंगा ऐसा विचार करके इन्होंने सूर्य के समान समानांतर रथ के ऊपर बैठकर के पृथ्वी की परिक्रमा देना प्रारंभ किया है परिक्रमा सात परिक्रमाएं लगाई जो रस से कूण बनी उसे सात समुद्र बने और जो शिल्त निकल करके ऊपर गिरी वही सात पर्वत बन गई वही भूगोल खगोल का में पुराण किया गया, ऐसी अपूर्व स्थिति पर प्राप्त हुई है। श्री ब्रह्मा जी ने आकर के कहा बेटा ऐसा मत करो नींद सबसे बड़ा वैद्य है बैटरी चार्ज नींद के द्वारा ही होती है इसलिए तुम तो नीत को समाप्त मत करो इन्होंने प्रारंभिक बंद कर दिया है फिर से भागवत भजन करके भागवत गति को प्राप्त हुए हैं। भोग आने पर भी की कहीं वृद्धि मात्र इनके हृदय में हुई है इनके पुत्र उत्पन्न हुए इनमें आदिधिर अपसरा के भक्त हुए श्री तो भगवान के भक्त और इनके पुत्र अप्सरा के भक्त हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाने के लिए इनके पास में जब पूर्व चित्ती नाम करके अप्सरा को भेजा ये अप्सरा को देख करके मधुर वचन काव्य में वचन कह रहे हैं कि काम माया कि भगवत पर देवताया बुल आपका स्वागत है स्वागत मालूम होता है आप किसी पर देवता की माया होकर के विराजमान हो इस एकांत उपवन में आप यहां कैसे पधारे हो कटाक्षों को दे करके कह रहे हैं कि हे मित्र आह तुमने ये बाण तो बड़े अद्भुत धारण कर रखे हैं इन भौों के द्वारा तुम इन कटाक्षों का इन बाणों का बाढ़ इमो भगवता शतपत्र पत्रो किन के ऊपर प्रयोग करोगे पूर्व चिथ्ठी के साथ में भौरा जो चले आ रहे हैं उनको देख शिष्यों को देखो ये आपके साथ साथ कैसे वेद का उच्चारण करते हुए डोल रहे हैं चरणों के नूपुर को देख करके कह रहे हैं कि आह ये तीतर भी तुम्हारे साथ साथ चले आ रहे हैं तुम्हारे साथ वेदों का उच्चारण कर रहे हैं हे मित्र तुमने ये वलकल वस्त्र पीतांबर कहा से प्राप्त किया इतना सुंदर रेशमी बलकल वस्त्र तो हमको कभी मिला नहीं उसकी पटोले की साली साड़ी दे कर के कह रहे हैं आहा कौन सा तुमने ऐसा तप किया कि ये उपवन अत्यंत अत्यंत सुरभित होकर के विराजमान हो रहा है हे मित्र आओ आओ हम तुम दोनों एक साथ रह करके भगवान कामदेव देवी की यहाँ समाराधना करेंगे ऐसे मधुर वचनों के द्वारा ये व्यंजनामय जो वचन हैं उन तो व्यंजनामय वचनों के द्वारा ये पूर्व चिथ्ठी की स्तुति करते हुए विराजमान हो रहे हैं चार प्रकार की वाक्य शैली होती है अभिधा लक्षणा व्यंजना और तात्पर्य इन तात्पर्य वृत्ति में पूर्व चित्ती की प्रार्थना करना यही राजा का कर्तव्य है पूर्व चित्ती इनके बशीभूत हुई हैं और बशीभूत होकर के इनकी सेवा करते हुए विवाह किया और वहां श्री पूर्व पूर्वचित्ती के गर्भ से इनके यहाँ पर नाभि किम पुरुष हर वर्षावृत रम्य हिरणमय कुरु भद्राश केतमाल ये नौ पुत्र उत्पन्न हुए जा के यहाँ पर कोई संतान थी नहीं इन्होंने जब यज्ञ किया यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुए यज्ञ पुरुष भगवान उनकी सब देवता स्तुति करते हुए बोले कि अर्स्य मोह अर्तम अस्माको नम इत उपशिक्षितम गुरु जी ने और कुछ तो सिखाया नहीं है कृष्ण मंत्र गोपी जन्म वल्लभ मंत्र देकर के उनके नाम मंत्र देकर के उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा करके स्वाहा नमः इतना मात्र उपदेश किया है तो नमो नमः केवल प्रणाम मंत्र ये ही केवल हमको और सिखाया है और तो कुछ सिखाया नहीं है महाराज आप हमारे यहां पर जो प्रकट हुए हो वो हमारे मंत्र के प्रभाव से नहीं हुए हो बल्कि आपका प्रादुर्भाव हमारे यहां पर हुआ है हमारे यज्ञ यजमान की अपूर्व प्रीति के कारण हमारा यजमान आपको प्रसन्न करके आप जैसे पुत्र को चाहता है भगवान तो हंसे बोले मेरे जैसा तो मैं हूं इसलिए मैं तुम्हारे यहां हाँ पर स्वयं पुत्र होकर के उत्पन्न हूंगा बोलो ऋषभदेव भगवान की जय नाग राजा के यहां पर ऋषभदेव देव होकर के भगवान उस समय प्रकट हुए हैं श्री ऋषमदेव जी को ब्राह्मणों की गोदी में विराजमान करके जैसे में चले इंद्र ने इन्हें अपनी कन्या प्रदान की है श्री ऋषमदेव जी ने उनके साथ में विवाह किया है और उनमें जयंती जो कन्याएं हैं और उनमें इनमें सौ पुत्रों को उत्पन्न किया सबसे बड़े श्री राजा भरत आदि भरत हुए बाद में वे ही तीसरे जन्म में जड़ भरत कहलाए नौ योगेश्वर हुए नौ वर्षों के अधिपति अन्य हुए हैं और इक्यासी ब्राह्मण हो गए ये सत्यु का समय है उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार थी बाद में जो वर्ण व्यवस्था हुई वह जन्म के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था की स्थापना तो श्री ऋषभदेव जी के स्वपुत्रों में इक्यासी ब्राह्मण हुए और बाकी के जो हैं वे क्षत्रि होकर के विराजमान हुए नौ योगेश्वर भी हुए ये इक्यासी ब्राह्मण हुए हैं एक दिन श्री ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि बेटा ये शरीर कष्ट कामनाओं को भोगने के लिए नहीं है संतों का की सेवा ये मुक्ति का द्वार है और कामीजनों की सेवा यह नरक का द्वार है मेरी कृष्ण कथा को सुनो और लिंगम व्यपोहो आक्षम लिंग शरीर को यदि समाप्त करना है माने सोलह वस्तु का बना हुआ जो शरीर है पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया पांच तन्मात्राए और एक मन ये सोलह वस्तुओं का जो शरीर है ये कहा है वह है अहम में उस अहम को यदि नष्ट किया जाएगा तो ईंधन के जलने पर जैसे अग्नि नष्ट हो जाती है इसलिए लिंगम व्यपोहित कुशला अहम <coughs> एक कुशल व्यक्ति को अहम नामक जो लिंग शरीर है उसको व्यपोहित उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए बेटा हो गुरु हो तो कैसा नारद जी जैसा अन्यथा श्री शुक्राचार्य जी को जैसे बलराज ने त्याग कर दिया इस तरह त्याग कर दे भैया हो तो बिलुर जैसा अन्यथा विभीषण ने रावण का त्याग कर दिया पिता हो तो ऋषभ जी कह रहे मेरे सभी का अन्यथा था ने हिरण्य का शब्द त्याग कर दिया ना के देह राम सो श्री राम से ही सारे संबंध को मान करके चलो तुले भूत बेटा बेटाओ मैं ब्राह्मणों की तुलना किसी अन्य वर्ण से नहीं करता हूँ ब्राह्मण के मुख में जो आहुति दी जाती है अर्थात उसको जो भोजन कराया जाता है उससे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ अस्नाम काम न अग्नि अग्निहोत्र से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जैसे वैष्णव ब्राह्मण के सेवन से मुझे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है ऐसे अनुशासन प्रदान करके श्री ऋषभ जी उन्होंने बंद में प्रवेश किया सिद्धियों को लौटा दिया एक दिन दावा नल लगी अब कोई दूसरा होता तो भागता और श्री ऋषभ जी ने दावा नल में उल्टा प्रवेश कर दिया उसी ओर घुस गए दावानल ने उस समय जितने भी जीव थे उस बंद के उन जीवों की कर्म वासनाओं को उनके स्थूल देह को जलाया और ऋषभ जी ने उनकी कर्म वासनाओं को जला दिया है इस तरह से सह तेन ददाहो ऋषभ जी को साथ में लेकर के अग्नि ने उस बंद को जलाया यहां पर सह के योग में अप्रधानकर्ता के रूप में ऋषभदेव जी का प्रयोग है ऋषभ जी कर्म नहीं हैं, ऋषभ जी करता हैं। ऋषभ जी ने उस बन के जीवों की कर्म को जलाया इस तरह से अन्न करना ही उचित तो होगा तो महाअनर्थ हो जाएगा श्री ऋषभ जी के शिक्षर आदि की वंदना कर रहे हैं बोलो ऋषभदेव वो भगवान की जय श्री भरत जी जब यज्ञ करने के लिए बैठे उस समय यज्ञ के जितने भी अंग हैं उन सब को भगवत स्वरूप करके माने यज्ञ का कर्ता बोले मैं नहीं हूं यज्ञ के कर्ता हैं ठाकुर जी मैं तो उनकी तरफ से निमित्त बना हूं जैसे एक ब्राह्मण वर्ण बधवा करके और जब कर रहा है तो जब तो कर रहा है ब्राह्मण पंथ फल मिलेगा किसको यजमान? मान ऐसे ही इस यज्ञ का फल श्री कृष्ण को प्राप्त हो यहाँ आराधना भी की जा रही है कृष्ण की मंत्र भी कृष्ण का ही है और कृष्ण के सुख के लिए ही यज्ञ किया जा रहा है ऐसे यज्ञ के कर्ता यज्ञ के कर्म यज्ञ के देवता यज्ञ के मंत्र यज्ञ के अपूर्व सब के रूप में श्री ऋषभ देव जी का ही विचार कर रही हैं मीमांसा में एक बहुत बड़ी वस्तु है वो है अपूर्व कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म के साथ में एक अपूर्व उत्पन्न होता है अब जब ईंधन जल गया तो अग्नि भी समाप्त हो जानी चाहिए तो कर्म हमेशा तो किया नहीं जाएगा भले सौ वर्ष का यज्ञ हो कभी कभी सौ वर्ष तो पूरे होंगे ही एक न एक दिन तो कर्म के साथ में कर्म का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए बोले नहीं मीमांसा का एक बहुत बड़ा कर्म कांड का एक पदार्थ है वो है अपूर्व तो कर्म तो समाप्त हो जाएगा परंतु तो कर्म का अपूर्व कभी समाप्त नहीं होगा वो अपूर्व रहता है लिंग शरीर के साथ में चपक करके जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो आगे के जन्म में या इसी जन्म में भी वो ही अपूर्व भाग्य बन करके उदय होगा भाग्य के द्वारा भोग भोग के द्वारा पुनः कर्म कर्म करते हुए पुनः अपूर्व अपूर्व के द्वारा भाग्य भाग्य के द्वारा भोग भोग के द्वारा कर्म ये जो कर्म चक्र है ये निरंतर निरंतर चलता रहे तो जो अपूर्व है उसको भी कृष्ण के लिए चाह रहे हैं कि कृष्ण के सुख के लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूं श्री ऋष्भ देव जी श्री आद्य भारत। इस प्रकार यज्ञ करने के बाद में आप पढ़ा दे वन में और भगवत आराधन कर रहे हैं और भगवत आराधन करते करते कभी प्रेम की मूर्छा आ जाए तो अपनी बुद्धि को सेवा में चित्त लगे ये स्थापित करने के लिए गायत्री मंत्र का जप कर वैष्णव मंत्र, मंत्र है कि कृष्ण सेवा के उपयुक्त जो बुद्धि वह श्री कृष्ण कृपा करके हमको प्रदान करो न कहकर के मैं उनका अंश हूं अबे वे कृपा करके बुद्धि को मुझे प्रदान कर ऐसे गायत्री मंत्र का जप करते हुए विराजमान है श्री ठाकुर ने आदि भारत के माध्यम से तीन जन्मों में इनको सिद्धि की प्राप्ति कराई प्रथम जन्म में भारत महाराज के में एक कमी रह गई वो कमी क्या थी कि मैं राजा हूं इस अनुमान की निवृत्ति नहीं हुई कोई हरिण आया ये मेरी प्रजा है और उसका पालन करने के लिए अपने राजा पने के अभिमान में उस हरिण बालक में इनकी आसक्ति लग गई और उसके कारण दूसरा जन्म मिला दूसरे जन्म में विज्ञान में कोष पूरी तरह से विकसित नहीं है मनुष्य तो बड़ा टीनी व्यक्ति है मरियल सा सबसे ज्यादा कमजोर छोटा सा कोई भी वायरस कहीं भी उसको पट्ट कर दे कोई दम तो है नहीं मनुष्य में सबसे ज्यादा निर्ीय प्राणी हैं, कमजोर सा ये मनुष्य उसकी अपेक्षा न जाने कितने डायनासोर कितने बड़े बड़े जीव रहे और कितने ताकतवर रहे तो उनमें अन्नमय कोष बहुत विकसित है उनका प्राणमय कोष बहुत विकसित है और मनुष्य की अपेक्षा मनोमय कोष भी बहुत विकसित है किसी को सूंघने की शक्ति किसी को देखने की शक्ति न जाने क्या क्या है कि कहीं से भी सूंग करके और चोर को पकड़ने कहीं सूंघने की शक्ति किसी जीव में विद्यमान है मनो में वो कोष भी विकसित है परंतु मनुष्य में एक कोष और भी अधिक विकसित है वो है विज्ञान में कोष सद सत का विवेक जैसा विद्यमान है वैसा कहीं दूसरे नहीं अतः मत्वा कार्याणी सीव्यती विचार पूर्वक किसी कार्य को करना अपनी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में कार्य करना पशु तो केवल प्राकृतिक नियमों के अनुसार कार्य करते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करते हैं परंतु मनुष्य अपने कार्यों को विवेक के आधार पर क्या लाभ होगा क्या हानि होगी क्या प्रक्रिया है इस सब सबको जानकर के कार्य करता है इसलिए मनुष्य की तुलना किसी अन्य किसी के साथ में नहीं की जा सकती है किसी अन्य जीव के साथ में उसकी तुलना नहीं की जा सकती है सर्वोत्तम प्राणी होकर के ये मनुष्य बिराजमान श्री जगभ जी को मृदेह में भी भगवत प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि विज्ञान में कोष उतना विकसित नहीं था और दूसरों को उपदेश कर सकने की सामर्थ्य भी उतनी अधिक नहीं थी तीसरे जन्म में ब्राह्मण होकर के श्री ऋषभ देव श्री जड़ जी राजा भरत उत्पन्न हुए और राजा भरत ने जब विज्ञान में पोष को प्राप्त करके जब जड़ होकर के अपूर्व ज्ञान और वैराग्य उनकी पराप्रकाष्ठा प्राप्त की वैराग्य की पराकाष्ठा ये कि इनको पकड़ करके ले गए देवी के ऊपर बलदान करना चाह रहे हैं पंत जरा भी हिले नहीं मन में विचार कर रहे हैं इस शरीर से देवी मैया का पेट भर जाए बहुत बढ़िया बात है इसलिए वहां पर भी विचलित नहीं हुए देवी मैया पे रहा नहीं गया प्रतिमा फोड़ करके बाहर निकले आई जो बलिदान रहने वाले थे पुरोहित उनके हाथ से ही तलवार लेकर के उनके सिर को ही काट दिया और गैद को उछालती हुई नृत्य करती हुई विराजमान हुई श्री जय भरत जी ने हाथ में जो माला ले रखी थी वो देवी के गले में डाल दी कान में मंत्र दे दिया और कहा देवी मैया अब तू हो गई है वैष्णवी अब ये मार मारधार का काम छोड़ दे देवी ने आदेश प्रदान किया कि अब कोई भी जीव हिंसा यहां पर नहीं करेगा ये अपूर्व उपदेश जो है वो उपदेश प्रदान किया ये इनके बहिरांग को दिखाया जब देवी के मंदिर से निकले कोई बोला अरे भाई भारत आए तो बड़ा सुंदर मुक्ता पहन रखा है कौन सी दुकान से खरीदा कितने में आया बोले तुझे चाहिए क्या बोले हाँ मैं भी महादेव पे पानी चढ़ाने के लिए जाता हूँ ऐसा रेशमी चाहिए बोले काय को खरीदता है ले जा उतार करके दे दिया कोई गले की माला उतार करके ले गया कोई बाजूबंद उतार करके ले गया श्री जड़ जी जो अपनी एक पंछिया लगा कर के पर्दली पहन करके गए थे वो ही अचला लगा कर के चुपचाप आकर के अपनी कोठरी में आकर के विराजमान हो गए अपने खेत की बेड़ के ऊपर बैठ गए ये इनका बैराग्य दिखाया अब ज्ञान कैसा उसे दिखा रहे हैं कि अथक शिष्य द्विजर श्री भरत जी ने जड़ भरत होकर के जिसमें विराजमान है वहां पर एक राजा थे रहुगण ये कपिल देव जी के आश्रम में विद्या विद्याध्यन करने जाए सिंध सोविय देश के ये राजा हैं इनके कहारों में एक काहार बीमार पड़ गया भरत जी को लाकर के कहार की जगह जोत दिया है भरत जी मन में विचार करें कि अनजाने में कोई जीव मन नहीं जाए इसलिए चार हाथ इसमात्र दृष्टि ये ज्ञानियों का एक अनुभव है चार हाथ भूमि जब देख तब चरण रखें पालकी का स्वभाव होता है कि चारों का हार एक से चले तब तो पालकी चलती है ठीक और एक काहार चले तेज एक काहार चले मंदा उस समय पालकी में झोटा लगने लगते हैं, सो so, जो पालकी में झोटा लगे उस समय राहु का टेढ़े बचन कह रहा था कि अरे कहा ढंग से पालकी क्यों नहीं चला रहे हो सब बोले मारा ये नया कहा हमारे साथ में मिल करके नहीं चल रहा है हम तो बिल्कुल कदम पे कदम रख करके चल रहे हैं हन होना रे हन हुन होना कहते हुए परंतु कदम से कदम मिला करके परंतु तो ये साथ साथ नहीं चल रहा है जब दोबारा पालकी में धक्का लगे रहुगण बोला कि अरे क्या तू जीवित मरा है तेरे शरीर के पागलों को दंड देने वाला मैं शासक हूं यह भगवत भक्ति मार्ग बड़ा अद्भुत जहां पर अनेक अनेक बार अपराध करने वाले के ऊपर भी जाने कब कृपा हो जाए खबर समझना परंतु अपराध करने वाले के ऊपर भी कृपा हो जाती है ये भक्ति मार्ग की विशेषता है रघुगण इसके प्रमाण है कि रघुगण श्री जड़ जी का अपराध कर रहा है उनको डांट रहा है और जड़ जी उसके ऊपर कृपा कर रहे नलकुव मनग्रीव बिल्कुल विवस्त्र होकर के स्नान कर रहे हैं नारद जी के आगे बेवस्त्र होकर के आ जाएं नारद जी इनके ऊपर कृपा कर रहे हैं कि तुम ब्रिज में यमलाजन वृक्ष होकर के विराजमान हो और तीसरा दृष्टांत तो अद्भुत श्री नित्यानंद प्रभु का जगाई मधाई नित्यानंद प्रभु के सिर को फोड़ रहे हैं श्रीमंद महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इनके ऊपर कृपा करो निति बोल अक्रोधन श्री नित्यानंद प्रभु होकर के विराजमान जिनमें कभी क्रोध का स्पर्श मात्र भी नहीं है ऐसा स्वरूप होकर के श्री नित्यानंद प्रभु का विराजमान उपरचंद वसु उनको मारने के लिए सारे असुर दौड़ रहे हैं अशु उपरचंद वसु उन असुरों को मारने वालों को उपदेश प्रदान कर रहे हैं और उनको सब को संकर्षण भगवान उनकी शरणागति प्राप्त करा रहे हैं तो ये भक्ति मार्ग बड़ा अद्भुत जहां पर अनेक अनेक बार अपराधी के प्रति भी करुणा उत्पन्न हो गया है तो संत ये जानते हैं कि कौन स्वभाव के कारण अपराध कर रहा है और कौन द्वेश के कारण अपराध कर रहा है ष के कारण यदि अपराध किया जाएगा सावधान वो तो भक्ति लुप्त हो जाएगी किसी का, का स्वभाव है और स्वाभाविक रूप में वो अपराध कर रहा है तो ऐसे के ऊपर भी कृपा हो जाएगी तो दोनों चीजों में अंतर है अपराध तो नुकसान करने वाला ही है ये मत समझिएगा कि अपराध करने से कृपा मिलती है अपराधी के ऊपर कृपा कभी नहीं होगी यदि स्वभाव के कारण किसी ने अपराध किया है गुणों के कारण, तो संत की कृपा दीन के ऊपर भी सहज उत्पन्न हो जाती है ये दोनों में अंतर है इसे कभी भी अपराध को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय राधा <laughs> जड़ भरत जी के हृदय में निजा ने से करुणा उत्तम हुआ और उस समय राजा से बोले तयोदितम व्यक्तम प्रलब्धम भक्त समय सियात यदि गंतरी यदि अधिकम्य मध्वा पीवेत राशव नीदाम प्रवाद बोले राजा बनता तू तू बड़े अपने आप को बुद्धिमान ंत है मूर्खों का भी मूर्ख मुख्य बोले तेरे वचन तब सत्य होते यदि यह पालकी का भाग मुझे होता बोले तो और किसको है बोले मेरे शरीर को है मुझे थोड़ी है तू तूने ये कहा कि मैं शासक हूं तुझे दंड दूंगा तो इसका भी अभिमान मत कर आज तू शासक है कल जिस समय गद्दी से कभी नीचे कदाचित निकल आया उसमें कोई तुझे दो लाख लगाने वाला भी नहीं मिलेगा इसलिए अपने पद का भी अभिमान ज्यादा मत कर एक सामान्य नियम है कि 60 वर्ष के बाद में जब हम रिटायर्ड होते हैं तो हम बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह से रिटायर्ड होते हैं हमारे सारे अधिकार छिन जाते हैं सत्तर वर्ष में आते आते हमारे जितने मित्रगण हैं वे भी हमसे दूर हो जाते हैं अस्सीवें वर्ष में आते आते हमारा परिवार भी हमसे दूर हो जाता है और नब्बेवें वर्ष में आकर के पृथ्वी हमको कहीं हटा देना चाहती है एलिमिनेट करना चाहती तो एलिमिनेशन तो होता ही होता है इसलिए इसका बड़ा अभिमान रखने की जरूरत नहीं है कि हम इतने बड़े पद पर हैं, इसका अभिमान रखने की भी जरूरत नहीं है और तूने ने जो कहा कि तू तो बूढ़ा हो गया है पालकी में चढ़ने लायक है क्या उल्टी उल्टी बात कह रहा था तो स्थूल होना कृष्ण होना आदि व्याधि यह सब भी शरीर के धर्म है ये आत्मा के धर्म नहीं है और तूने कहा क्या तू जीवित मरा है क्या तो मैं क्या जीवित मरा तू जीवित मरा तेरे कहा जीवित मरे सारा संसार जीवित मरा और जब हम पागल हैं तो हमको दंड देने से क्या लाभ मिलेगा और ऐसा कहकर के पाल कर, के कंधे पर रख करके चुपचाप चल रही है राजा की तो आंख खुल गई बोले इतनी गंभीर बात कौन कह रहा है कंधे के ऊपर जनऊ देखा चरणों में गेरा कूद करके बोले मारे आप तो कोई ज्ञानी मालूम पड़ते हैं मेरा संदेह आपसे दूर नहीं हुआ है आपके बचनों से इस समय मैं राजा हूं और राजा हो करके अपनी प्रजा के ऊपर शासन करने का मुझे अधिकार प्राप्त है मैं क्यों नहीं आपको दंड दूंगा बोले राजा दंड देगा तो दंड उसको देना चाहिए जो दंड के फल को समझ रहा है दंड तू मेरे शरीर को देगा मैं शरीर हूं नहीं बोले हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं मैं शरीर नहीं हूं बोले ऐसी ही बात है राजा बोले नहीं महाराज, शरीर का ताप आत्मा तक पहुंचता ही होगा व्यवहार में देखने में आता है कि अग्नि जलाई जाती है उसके ऊपर पात्र रखा जाता है दूध डाला जाता है चावल डाले जाते हैं अग्नि के ताप से पात्र पात्र के ताप से दूध दूध के ताप से चावल गलते हैं चावल के अंदर की किनकी भी गल जाती है ऐसे ही शरीर का ताप आत्मा को मिलता ही है क्योंकि मैं अपने अनुभव के आधार पर यह व्याप्ति लगा सकता हूं साहचर्य नियम है अपने शरीर के अनुभव के आधार पर कि जब मुझे युद्ध में सफलता मिलती है तो मैं कहता हूं शाबाश मेरे वीरों आज मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न है कभी मुझे युद्ध में सफा सफलता नहीं मिलती है तो मैं कहता हूं आज मेरी आत्मा रो रही है तो आत्मा रोती भी है आत्मा प्रसन्न भी होती है जनभर जी तो हाहा हा करके हंसे बोले कैसा मूर्ख है क्या दृष्टान्त दे रहा है देख ऐसे नहीं समझेगा मैं तीन दृष्टांत दे रहा हूं तीन सत्ताएं हैं एक सत्ता है व्यावहारिक सत्ता दूसरी है प्रातभाषिक सत्ता और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता व्यावहारिक सत्ता दिश्टा का दृष्टांत दे रहा हूं तेरी स्थिति व्यावहारिक सत्ता की है और मेरी जो स्थिति है वो पारमार्थिक सत्ता की है पहले व्यावहारिक सत्ता का दृष्टांत देख एक बालक उसने एक हैंडल वाली ट्रे ली है उसमें एक डोरी बांधी उसमें एक मिट्टी का खिलौना बैठा रखा है और कह रहा है हट जाओ हट जाओ राजा साहब की सवारी आ रही है राजा साहब आए राजा साहब आ रहे वो इस मिट्टी के खिलौने को ही राजा मानता है ऐसे ही व्यावहारिक सत्ता में तेरे शरीर का जो व्यक्ति है वह इस शरीर को ही आत्मा मान रहा है परंतु मैं बालक नहीं हूं इस शरीर को मैं आत्मा नहीं मानने वाला अब एक दूसरा दृष्टांत था मां आती है और कहती है बेटा अब राजा साहब थक गए होंगे राजा साहब आराम करेंगे तुम भी चलो बू बू पी लो मम कर लो वो कहते रही है राजा साहब पंत मन में जानती हैं ये राजा नहीं है मिट्टी का खिलौना ऐसे ही एक ज्ञानी जिसको ब्रह्मानुभव नहीं हुआ है पंत शास्त्र के आधार पर वो ये कह रहा है कि ये जगत प्रकृति है और आत्मा सचित आनंद है और ईश्वर इन सबका शासक होकर के विराजमान है ये शरीर आत्मा नहीं है पर फिर भी व्यवहार की दृष्टि से वो शरीर को आदर देगा गुरु और शिष्य का जो व्यवहार है वो माना जाएगा मेहरी और माता का जो अंतर है वो व्यवहार में कहीं ना कहीं अपनाया जाएगा यह हुई प्रातभाषिक सत्ता अब तीसरा एक दृष्टांत उस बालक ने ही खेल खेल में उस मिट्टी के खिलौने को अलवारी में जिसे मैं रखा था चुपके से आकर के देखते हुए वहाँ पर कुछ सोने के गहने वगैरह भी रखे हुए थे पोटली में बंधे हुए उस पोटली के भीतर उसने उस खिलौने को रख दिया और उस पोटली को लेकर के किसी सुनार के पास में गई सुनार ने जैसे ही रुमाल को खोला कहेगा बोले अरे इसमें मिट्टी का एक कुमला लाए, चिमटी से पकड़ करके उस मिट्टी के खिलौने को उछाल करके नाली में डाल देगा और सोने का कहीं ना कहीं कही, मिंदा ढूंढने वाले तो कोई ना कोई कमी निकाली लेंगे कि यहां पर ये गलत बोले यहां पर ये ये अनुशित बोले वे है निंदा वन में ही बंजारा जाता है मृग तृष्णा के जल में प्यासा मरता है मूर्छित होकर के यह क्या है जाता जाता है है राक्षसों राक्षसों के के के प्रकोप में में के भूतों के चक्कर पड़ पर राज इत्यादि की ही राक्षस होकर के विराजमान हैं बंदे बंजारा जाता है मधुमक्खी से हैरान करती हैं यहाँ पर धन संग्रह यही मधुमक्खी होकर के विराजमान हैं हाथियों के भय से बच कर के ये लता का आश्रय ग्रहण करता है परंतु तो हाथियों का झुंड आएगा तो क्या लता को नहीं तोड़ देगा क्या उसको भी तोड़ देगा तो मृत्यु से बचना ये संभव नहीं है ऐसे बहुत सारे जो मेटाफर्स हैं, रूपक उन रूपकों का प्रयोग करके सुंदर प्रकार से उस समय संसार रूपी भवाटवी का वर्णन किया और पारंपरिक रूपक में और कहीं जो सांग रूपक हैं उन दोनों के माध्यम से उस रस का निरूपण करते हुए कि संसार इस तरह से भय का स्थान होकर के विराजमान है इसलिए श्री गुरुदेव के चरणाश्रय को ही ग्रहण कर ऐसा कहा और पालकी को रख उठ करके चल चलते है।, है किसी के मत जो जल भरत जी को रोक जाए ये तो अवधूत हैं इनको रोकने की सामर्थ्य नहीं रघुगण ने प्रणाम किया कि आपको भी प्रणाम है और आप सभी के जो अवधूत हैं उनको भी प्रणाम निर्भय हो कर के मैं देह हुई नहीं देह अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है इस बात का विचार करके निर्भय होकर के भगवत आराधन करते हुए भगवत गति को प्राप्त हुए भक्ति का जड़ भरत जी ने उपदेश प्रदान किया है श्री भरत के सुमति नाम करके एक पुत्र हुए इन्होंने ही आगे कलयुग में बौद्ध मत जो है उनको ये प्रस्तुत करते हुए विराजमान होंगे भूगोल <coughs> भूगोल खगोल उनका वर्णन किया हमारा जो ग्लोब है वह तो कहीं श्रीमद भागवत में जिस भूगोल का वर्णन किया गया वो तो जम्मूद्वीप का एक बहुत छोटा सा भाग है हम जिसको भूगोल कह रहे हैं ग्लोब कह रहे हैं वह खारे समुद्र से घिरा हुआ जम्मूद्वीप का एक बहुत छोटा सा भाग है जो कभी पृथ्वी से अलग होकर के कहीं रहा होगा सूर्य का एक अंश है किसी ग्रह के आपस में टकराने पर कोई अंश टूट करके अलग हुआ और उस समय साढ़े चार सौ करोड़ वर्ष पूर्व कभी कोई भाग कहीं अलग हुआ होगा वो ठंडा हुआ होगा ठंडा होने के बाद में उसमें पेंजिया बना जहां भूमध्य सागर है वहाँ एक कबूतर की चोंच बनी और वही दो भागों में कहीं हमारा ये ग्लोब दो भागों में परिवर्तित हुआ अंकारा और गोडवाना और उनमें ही अनेक अनेक टुकड़े हुए और कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी के द्वारा कहीं बहते हुए जो एशिया देश है उस एशिया देश के साथ में जो देश है वो कहीं जागे आगे आकर के कहीं बेला बेरा जय जय पर वो कहीं गोडवाने की जो देश है वो मिली और उससे जो दबाव उत्पन्न हुआ उसके कारण ही जो हिमालय है वो हिमालय पर्वत एक सुकुड़ के रूप में उत्पन्न हुए तो ये तो वर्तमान की एक पद्धति है श्रीमद भागवत में जिस भूगोल का वर्णन किया गया वह जम्मद्वीप का एक भाग है और इस भाग के ही कहीं श्री सगर राजा के पुत्रों ने जो स्थान खोदे वे ही वर्तमान के सात समुद्र और ये सात कॉन्टिनेंट्स जो हैं वे कहीं प्राप्त हैं समाधि में जिस रूप का ध्यान किया गया उसका श्री शुभदेव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं क्ष शालमल कुछ क्रौश सात पुष्कर ये सात समाधि में देखे गए द्वीप हैं जो सात समुद्रों से जुड़े हुए हैं एक चनाकी जैसे दो दाल ऐसा पचास करोड़ योजन का भाग है भूगोल पचास करोड़ योजन का भाग जो है वही है खगोल इस समय हमारा जो भूगोल है जो ग्लोब है वो केवल चालीस हजार पचहत्तर किलोमीटर ऑर्बिट जो है वो इस, वो विराजमान है तू पै उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा सा भाग होकर के ये विराजमान है परन्तु श्रीमद् भागवत में जिस भूगोल का वर्णन किया गया वो श्रीमद् भागवत का भाग वह 50 करोड़ योजन का वो भूगोल तो कहाँ पचास करोड़ योजन और इस समय चालीस हजार पैंतालीस किलोमीटर की केवल परिधि में ये विराजमान वो भी छब्बीस हजार छः सौ छासठ किलोमीटर जो है वो केवल व्यास होकर के विराजमान तो ये ग्रुप के साथ में उसका पूरा पूरा संबंध नहीं है परंतु तो श्री श्रीमद्भागवती संहिता में जिस भूगोल का श्री शुभदेव जी ने वर्णन किया वो समाधि में दर्शन किया होगा भूगोल पृथ्वी के नीचे जाकर के अनेक नगर हैं आ, नरक हैं इन नरकों में जो पापी जन हैं वे अपने द्वारा किए गए पापों के फल को भूगते हैं इनसे बचने का जो उपाय है वह हमने तुम्हारे सामने द्वितीय स्कंध में ही वर्णन कर दिया कि तस्मात्तवात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य की श्री हरि ही श्रवण कीर्तन स्मरण करने योग्य होकर के विराजमान है जब एक पाद विभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता तो त्रिपाद विभूति का क्या वर्णन किया जाएगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है इसलिए गोविंद लीलामृत में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं ब्रह्मा ब्रह्मांड भांडे नहीं ना तान खेला ब्रमा ब्र्मा सरसिजन सुष्टुका वैकुंठकु कर्तव्या कि यदि माया समुद्र के एक चुनलू जल को लिया उठाया जाए और यदि उसको कहीं सूक्ष्म विक्षण यंत्र के द्वारा देखा जाए तो जैसे किसी गंदे पानी में करोड़ों अमीबा तैरते हुए दिख जाएंगे ऐसे ही माया समुद्र के एक चुन्नू जल में अनेक अनेक ब्रह्माण्ड तैरते हुए दिख जाएंगे एक एक ब्रह्मा में ब्रह्मा भी हैं शिव भी हैं विष्णु भी रक्षक होकर के विराजमान हैं तो जब एक ब्रह्मांड समुद्र उसका पार पाना ही कठिन है 100 बिलियन गैलेक्सीज तो कई ट्रेस आउट हो गई और न जानी कितनी होंगी हमारा जो भूगोल है ग्लोब वह तो कहीं सूर्यमंडल का एक बहुत छोटा सा भाग है और ऐसी सूर्यमंडल गैलेक्सी के एक बहुत छोटे भाग हैं, तो एक ब्रह्मांड का इतना विस्तार है एक ब्रह्मांड का तो अनंत कोट ब्रह्मांड उनके विस्तार का और माया समुद्र का क्या वर्णन किया जाए बोलो मायापति भगवान की जय इसलिए हाथ ही जोड़े जा सकते हैं उनको प्रणाम नहीं किया जा सकता है ऐसे प्रणाम करने के बाद में राजा ने प्रश्न किया बोले महाराज मेरे हृदय में एक संदेह है कि जीव पर कहीं ना कहीं पाप तो बन जाएंगे पाप का फल उसे प्राप्त न हो ऐसा कोई उपाय है श्री सुखदेव जी कह रहे हैं बोले राजा चिकित्सा की अपेक्षा बचाव ज्यादा अच्छी नीति मानी जाती है इसलिए है भाई पाप मत कर नर की बासना नहीं मिलेगी नर का दंड नहीं मिलेगा बोले मारे ये हो नहीं सकता है कभी न कभी जाने अनजाने पाप तो बन ही जाएंगे बोले पाप बन जाए तो उसका एक उपाय है पहला उपाय वो पहला उपाय ये है कि शास्त्रों में जो धर्म शास्त्र के अनुसार प्राश्चित बताए गए हैं उन प्राश्चित विधि का पालन करो बोले प्राश्चित भी तो एक कर्म है और कर्म करने में फिर से कमी रह जाएगी तो जो कमी रह गई उसके लिए फिर से प्राश्चित करो वो प्राश्चित भी कर्म होगा उसके लिए फिर से कमी रह जाएगी तो ये तो अनवस्था दोष हो जाएगा कि कमी को दूरी करने के लिए दूसरी कमी और दूसरी के लिए तीसरी कमी तीसरा प्रायश्चित तो तीसरे प्रायश्चित के लिए भी प्रायश्चित तो प्रायश्चित के लिए प्रायश्चित कहां तक करेंगे ये तो अन्वस्था दोष हो जाएगा इसलिए कर्म कांड और प्रायश्चित ये सबल उपाय नहीं है बोले ठीक है ये सबल उपाय नहीं है तो अधिक बलवान उपाय है सबल उपाय है ये निर्बल हैं, तो सबल उपाय है वो है ज्ञान नहीं ज्ञान से सदेश पवित्र में ही विद्य दे ज्ञान मार को अपना ज्ञान द्वारा जितने भी अज्ञान हैं, वे सब निवृत्त होते हुए चले जाएंगे बोल महाराज ज्ञान के द्वारा भी पापों को निवृत्त किया तो ज्ञान यदि सिद्ध नहीं हुआ तो पुनः पाप बन जाएंगे बड़े से बड़े योगी बड़े से बड़े ज्ञानियों की ज्ञान साधना एक उर्वशी एक मेनका एक रंभा की मुस्कान पर दिखती हुई देखी गई इसलिए ज्ञान भी प्रमुख साधन नहीं हो सकता है ज्ञान भी भक्ति के अधीन होकर के विराजमान है बोल वास्तव में तैनी सही बात कही यदि कोई साधन है तो वो साधन है चेतो दर्पणमाजनम भवहावाग्नवापण श्रेय कैलवचंद्रका विद्यावधु जीवनम आनंदमर्धन प्रतिपद पूर्णमृतास्वादन सर्वात्मस्मपनम पदम विजय श्रीकृष्ण संकीर्तन जगन्मंगलहरिनाना संकर्तन की च चेतो दर्पण मार्जना चित्त भी रहेगा कहा अहंकार में जो स्वरूप भूत अहंकार है उसके ऊपर वो समझ ली चित्त या अहंकार उसको एक मान ले तो अहंकार के ऊपर आया हुआ है धूल चीकट भी चली हुई है चिकनी भी है वो चिकन, चिकनाई काई की है चिकनी है मैं देह हूं या अध्यास ही चिकनाई है अहमता ममता इस अहमता ममता रूपी चिकनाई को धूल को दूर करने पर जो मैं कृष्ण दास हूं ये जो स्वरूप कोटि का अभिमान है उस स्वरूप कोटि के अभिमान के द्वारा ही श्री कृष्ण का सेवन किया जा सकता है स्वरूप कोटि का जो अभिमान है तो कृष्ण चित्र में प्रकाशित तो होंगे और यदि स्वरूप कोटि के अभिमान के ऊपर धूल जमी हुई है तो कृष्ण का प्रकाश नहीं होगा इस कार्य कोटि के अहंकार को दूर करने का उपाय है कि यदि हाथ में कोई पहछा नहीं लिया गया और पोछा लेकर के दर्पण को रगड़ करके साफ नहीं किया गया तब तक भूल हटेगी नहीं भूल नहीं हटेगी तो मृत्यु कोटि का जो अभिमान है मैं कृष्णदास हूं इस अभिमान रूपी दर्पण में श्री कृष्ण रूपी इमेज वह पूरी की पूरी प्रकाशित नहीं होगी और कार्य कोटि के अहंकार को दूर करने का एकमात्र साधन है तो वो साधन है श्री हरिनाम संकीर्तन बोलो जगत मंगल हरिनाम संकीर्तन की इससे चेतो दर्पण अहंकार रूपी जो दर्पण है उसका मार्जन करके स्वरूप कोटि के अहंकार के दर्पण को तो प्रकट करना और ध्रु रूपी जो दर्पण था उसका मार्जन जब किया जाएगा तो मैं कृष्ण दास हूं इस भावना में कृष्ण माधुर्य का कहीं प्रकाशन साधक को परिपूर्ण रूप से होगा नाम से बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है अतः केचित केवल या भक्तिया वासुदेव पारायण अघम धुन्वंती केचित माने दुर्लभ भक्त मिलना बड़ा दुर्लभ है ये भक्तों का स्वरूप है ज्ञान सुलभा मुक्ति ही मुक्ति ही योगादी पुण्यता सेम साधन साधन हर भक्ति सुदुर्लभ हर भक्ति सुदुर्लभ होकर के विराजमान अतः केचित ये भक्तों का स्वभाव है कि भक्त परम परम दुर्लभ है ऐसे केचित जो भक्त हैं कोई कोई भक्त वे केवल भक्ति के द्वारा सारे पापों को सहज दूर कर देते हैं जैसे माने तीन दृष्टांत थे जैसे कैंची लेकर के किसी कांते के वृक्ष को काट करके सुंदर हाथी घोड़ा मेहदी का बना देना पर दो चार दिन में फिर से कोई डाली कहीं निकलेगी कहीं निकलेगी सब रूप हो जाएगा उस कांटे के वृक्ष के ऊपर झाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल करके ही दिखा देना पूरा जल गया ऐसे ज्ञान मार्ग है परंतु यदि जड़ नीचे है और जड़ में नमी है तो बबूल दोबारा पैदा हो जाए परंतु यदि भगवत भक्ति से जड़ को सींच दिया गया जड़ को ही उखाड़ करके नष्ट कर दिया गया तो फिर दोबारा पाप का उदय नहीं होगा नाम के द्वारा पाप की भी समाप्ति है पाप की वासना की भी समाप्ति है तीनों की समाप्ति होकर के पाप और पाप की वासना दोनों का समकालीन विध्वंस यदि कोई है तो वो श्री हरिम के द्वारा ही एकमात्र संभव है इसमें पुराने इतिहास का वर्णन कर रहे हैं कि कानकुब देश के एक अजामिल नाम करके ब्राह्मण थे अठासी वर्ष की इनकी अवस्था हो गई मृत्यु के समय इनको अपने पुत्र की याद आई इसे पता लगता है किसी संत का कभी संग हुआ और इन्होंने अपने दसवें बेटे का नाम नारायण रख दिया तीन यमदूतों को आया हुआ देख करके आर्थ होकर के अजामिल पुकारे बेटा नारायण दौड़ना तेरे बाप को ये कौन पकड़ करके ले जा रहे हैं नारायण नाम सुनते ही नामा भास सुनते हुए भी सुनते ही श्री विष्णु पार्षद वहां चले आए हैं और यमदूतों से बोले खबरदार छू मत।, मत। यमदूत बोले महाराज यमधन के शासन को रोकने वाले आप कौन हैं? हम यमधनराज के दूत हैं बोले धर्म के यम धर्मराज के दूत हो तो धर्म के स्वरूप का वर्णन करो उस समय यमदूत कह रहे हैं कि वेद प्रणी तो धर्म वेद ने जो धर्म था उसका ही गायन किया वेदक ताप धर्म नहीं कहा यहाँ पर फैक्टर के रूप में हेतु के रूप में प्रयोग नहीं है निष्ठा के रूप में एकता प्रत्यय का प्रयोग है जो धर्म था वेद उसका वर्णन करते हैं धर्म कौन है श्री राम रामो विग्रहवान धर्म धर्म कौन है बोले धर्म है नमो धर्म आय महते नमक कृष्णाय श्री कृष्ण ही धर्म है तो जो धर्म था वेद ने उसका गायन किया अधर्मस्थल विपर्या जो उससे विपरीत है उसका नाम है अधर्म वेद कौन है साक्षात नारायण है इसलिए श्री वेद उपास रूप में श्री हरि का ही एकमात्र गायन करते हैं उनका ही वे निरूपण करते हैं इसलिए वे नारायण ही परम परम धर्म है भक्ति ही मुक्ष धर्म है मुक्ष धर्म के साथ में सहयोगी रूप में जो धर्म बताए गए वे भी धर्म कहलाएंगे जैसे डॉक्टर एक देता है मुख्य दवाई और उसके साथ में लाल पीली गोली बूस्टर की और भी दे देता है सहयोग भी दे देता है वे भी धर्म ही कहलाएंगे दवाई कहलाएंगे इसलिए मुख्य धर्म है भक्ति और सहाय धर्म है कहीं सत्व गुण की वृद्धि करने वाला जो वस्तु यथोभ्योदय तो निश्रेयस सिद्धि वैशेषिक दर्शन में धर्म की परिभाषा दी गई कि जिसके द्वारा अभ्युदय की प्राप्ति हो और निशेष की प्राप्ति हो अभ्युदय का मतलब है कि मैं जिस सीढ़ी पर खड़ा हूं मेरा अगला कदम उससे ऊंची वाली सीढ़ी पर हो यह अभ्युदय और निश्चेष का तात्पर्य है जिसके द्वारा मुझे परम सुख की प्राप्ति हो आत्यंतिक कल्याण की प्राप्ति हो उसका नाम है निश्रेयस तो जो मुझे अपने व्यावहारिक जीवन में साधन में भी ऊंचाई की ओर ले जाए और साथ के साथ में मुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाए जहां पर मुझे दुख रहित तो स्थायी धर्म की नित्य सुख की प्राप्ति हो उसका नाम है निश्रेयस तो नित्य सुख की प्राप्ति हुई निश्रेयस और उसकी ओर मेरा जो प्रोसेस है मेरा जो पेसिंग है मेरा जो प्रत्येक कदम आगे बढ़ा है मेरा प्रत्येक कदम वह भी कहीं धर्म होगा तो जिससे निश्रेयस और अभ्युदय इन दोनों की प्राप्ति हो पहले अभ्युदय और फिर अभ्युदय के बाद में अंत में निश्रेय की प्राप्ति और ऐसे अभ्युदय और निश्रेष को प्राप्त कराने वाला मुख्य जो धर्म है वो धर्म कौन है बोल वर्णाश्रम धर्म नहीं वो मुख्य धर्म है मैं कृष्ण दास हूं ये भक्ति धर्म ही मुख्य धर्म है यदि मुख्य दवाई को गायब कर दिया जाए और केवल विटामिन विटामिन दी जाए तो बस दवाई चलती रहेगी डॉक्टर का काम चलता रहेगा <laughs> बस ऐसा ही चलता रहेगा फिर मैंने पूरी पूरी तरह से कल्याण नहीं होगा इसलिए मुख्य धर्म तो भगवत भक्ति ही है जैव धर्म अलग वस्तु है, अलग है। बोले इसने पाप का प्राश्चित कब किया बोले अयम्य कृत निर्वेश जन्म हसामपि इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्राश्चित कर लिया बोले कब बोले यद व्याजहार विभुषाह नाम स्व हरे है जब इसने भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण किया उस समय इसने सारे नाम का उच्चारण मात्र किया उच्चारण मात्र के साथ में ही इसके सारे पापों का प्रायश्चित्व तो हो गया है इसलिए तीन तो तुम हो चौथे यमधनराज को बुला करके लाओ और एक लाओ पाल की और उसमें इनको आ आदरपूर्वक बिराई करके इनको ले जाओ धक्का देकर के यमदूतों ने यमदूतों को विष्णु दूतों ने निकाल दिया है श्री विष्णु दूत अजामिल को अपने साथ में नहीं ले गए वहां पर ही छोड़ गए मन में विचार कर रहे हैं कि इसे आगे भजनानंद के प्राप्ति करानी है और संबंध पूर्वक नाम ग्रहण कराना है अभी तो इसने नामाभास हुआ लिया है नामाभास से दो वस्तुओं की प्राप्ति हुई पाप की निवृत्ति हो गई इसने जितने भी पाप किए थे बेसम निवृत्त हो गए एक काम और दूसरा हुआ मोक्ष की प्राप्ति तो पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति ये दो कार्य हैं नामाभास के परंतु संबंध ज्ञानपूर्वक यदि नाम लिया जाएगा तो प्रेम सेवा सुख की प्राप्ति होगी प्रेम सेवा सुख को प्राप्त करने के लिए अजामिल को वहां छोड़ गए और अजामिल ने जिस समय संबंध ज्ञानपूर्वक फिर नारायण नाम लिया श्रीमंद नारायण नारायण नारायण श्रीमनारायण श्रीमन We must arise. अम बहु मिलता आवृत्ति पूर्वकम उच्च ही कीर्तनम संकीर्तनम संकीर्तन की परिभाषा ही है कि बहुत से लोग मिलकर के जहाँ आवृति पूर्वक उच्च स्वर से कीर्तन करें उसका नाम है संकीर्तन संकीर्तन अपना भी कल्याण करने वाला है दूसरे का भी कल्याण करने वाला है इसलिए मौन जबकि अपेक्षा विशेष रूप से मंत्र मौन जब परतु उपांशु जब के द्वारा केवल अपना कल्याण होता है परंतु संकीर्तन जब के द्वारा जगत का कल्याण होता है इसलिए संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ कहकर के निपण किया और कलु तो संकीर्तन के वशीभूत होकर के ही विराजमान है श्री यमधर्मराज के दूत भी यमधर्म ऐसे से यही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि बेटाओं नाम के उच्चारण मात्र का ये बहाव आपने विचार देखा जहां उच्चारण की इतनी महिमा है वहां संबंध ज्ञानपूर्वक नाम का तो कहना ही क्या है बोले मारे ये तो बहुत अच्छी बात कही अब तो खूब पाप करेंगे और एक बार राम नाम कह देंगे बोले नामा एतावतालम अह निर्णा एता तुम सावतालम नाम का प्रयोग पाप के संग्रह करने के लिए मत करना नाम का प्रयोग श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति रूपी महारत्न को प्राप्त करने के लिए ही नाम का प्रयोग करना इसलिए श्री नाम के द्वारा जैसे प्रेम की प्राप्ति होती है वैसी किसी दूसरे प्रकार से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती अन्यथा नामापराध करने पर कहीं नाम फल नहीं देंगे नाम अपराध दस हैं इनमें दो नाम अपराध मुख्य हैं जिनसे बचना चाहिए पहला नाम अपराध है गुरु और ज्ञान और दूसरा है नामनोबलासे है पाप बुद्धि दो से तो विशेष बचना चाहिए अजय गुरु जी को काम है नाम तो हमको याद नहीं है क्या इतने माइक में सब जगह कीर्तन होता है नाम तो ही कर लेंगे दीक्षा लेने की क्या जरूरत है तो गुरु की यदि अवज्ञा करके नाम ग्रहण किया जाएगा तो नाम फल नहीं देंगे तो पहला नाम अपराध है गुरु अवज्ञापूर्वक गुरु त्यागपूर्वक नाम को ग्रहण करना दूसरा नाम अपराध है नाम के बल पर पाप कर लेना इन दो को तो बचना है तीन नाम अपराध ऐसे हैं जो कि बड़े सामान्य नाम अपराध हैं बनते हैं जैसे नाम में अर्थवाद की कल्पना चढ़ाकर कितनी नाम कह ऐसा कैसे हो तो अर्थवाद कल्पना ऐसा भी नहीं करे नाम में जितनी सामर्थ्य है उतना पाप तो कोई कर भी नहीं सकता इतनी नाम की सामर्थ्य फिर तो नाम को एक सामान्य शुभ क्रिया तीर्थ यात्रा दान तीर्थ स्नान इतने मात्र समझ लेना कि जैसे अन्य पुण्य पुण्यकर्म कर ऐसे नाम भी ले लिया ऐसा नहीं समझ ले ना। नाम को ठाकुर का स्वरूप समझे और स्वरूप समझ करके नाम का सेवन कर और तीसरे नाम करते हुए दो माला भी कर करके ये अभिमान धारण करना हम बड़े भजनानंदी हैं हम इतनी माला जपते हैं इससे भी बचना तो ये तीन अपराधों से विशेष रूप से बचे फिर जहां शिव विष्णु का भेद संतों की निंदा गुरुशास्त्र की निंदा जहां जिसकी निंदा हुई है उसके चरणारिंद में प्रणाम कर ले शास्त्र की निंदा हुई है तो शास्त्र को प्रणाम शिव जी की निंदा हुई है तो शिव जी को प्रणाम संत <coughs> संत की निंदा हुई है तो संत को प्रणाम करे श्रद्धालु जो है उसको नाम उपदेश से बचा करके श्रद्धा उत्पन्न हो इस तरह से श्री नाम की महिमा का स्थापन करते हुए विराजमान हो विशेष रूप से गुरु अवज्ञा और नाम के बल पर पाप दो अपराधों से बचते हुए विराजमान हो बोलो नाम भगवान की जय उस दिन से श्री रम के दूध डरते हैं जहां भगवं नाम कृष्ण कथा हो रही हो वहां पर वे जाते भी नहीं है जमधर्मराज के दू श्री प्रचेता इनके द्वारा दक्ष प्रजापति का दोबारा जन्म हुआ ये दूसरे दक्ष हैं दो दक्ष हुए एक हैं ब्रह्मा के पुत्र और दूसरे जो दक्ष हैं वे दक्ष हैं प्राचेत दक्ष प्रचेता के पुत्र श्री दक्ष प्रयापति ने उस समय हंस भुह्य स्तर के द्वारा श्री नारायण की स्तुति की मानी ये इनका अपना अनुभव नहीं है किसी परम हंस के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान में उनको जो अनुभूति हुई थी उसका केवल गायन मात्र कर रहे हैं इसलिए इसका नाम हंस भुह्य स्तर है अभी इनका साधन प्रचेताओं का साधन इतना दक्ष प्रजापति का साधन इतना बड़ा नहीं है कि उनको ब्रह्मज्ञान हो जाए और जिस ब्रह्मज्ञान का यहां निरूपण किया गया है उसका भी वर्णन कर सकें ये सुनी सुनाई बात कह रहे हैं इसीलिए इसको हंस गुई है सब किसी हंस का जो अपना अनुभव था उस अनुभव में उसके मुख से कभी जो निकला वह उसी के द्वारा उस परतत्व के अपरोक्ष ज्ञान की महिमा का वे गायन कर रहे हैं वेदांत में परोक्ष ज्ञान की महिमा नहीं है अपरोक्ष ज्ञान में व्यक्ति का बोलना बंद हो जाता है जब तक वो बोल रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बुद्धि काम कर रही है बुद्धि के माध्यम से वाणी के माध्यम से वह अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है जो वास्तविक अनुभव है उसको मनवाणी से कहा नहीं जा सकता है श्री भगवान ने इनको अशक्नी नाम करके कन्या एक प्रदान की है उसमें 11000 पुत्रों को उत्पन्न किया अब ये तप करने के लिए चले पहले तप करके सृष्टि की जाती थी तो तप करने के लिए चले वहां पर नारद जी आए और नारद जी ने इनसे ग्यारह दस कूट वचन पूछे नारायण जी पूछ रहे हैं बेटाओ तुमने पृथ्वी के अंत को नहीं देखा ये मन में विचार कर रहे हैं पृथ्वी का तात्पर्य है स्थूल शरीर एक शरीर गिरेगा दूसरा शरीर मिल जाएगा पृथ्वी का अंत होगा कब जब मोक्ष की प्राप्ति होगी बोल बेटाओ तुमने ऐसा पुरुष नहीं देखा जो सारी सृष्टि को चला रहा है परंतु तो सामने नहीं आ रहा है बोले वो ईश्वर है बोले तुमने चंचला स्त्री के पति को नहीं देखा बोले वो मायापति भगवान है बोले अनेक रूप धारण करने वाली तुमने स्त्री को नहीं देखा बोले ये माया है बोले तुमने ऐसे नदी के प्रवाह को नहीं देखा जिसका दोनों प्रवाह है बोले जीवन रूपी नदी है खोलता उधर जन्म लोचन मुदती उधर मृत्यु ये जन्म ही मृत्यु है मृत्यु ही जन्म है बोले बेटा तुमने पच्चीस वस्तु का बना हुआ एक दर्पण नहीं देखा बोले मनुष्य देह है बोले विचित्र बोली को बोलने वाला हंस नहीं सुना बोले वो शास्त्र है बोले अपने आप चल रहा है ऐसा तुमने चक्र नहीं देखा बोले ये काल चक्र है बोले पिता के आदेश को नहीं जाना बोले पिता है शास्त्र उनका आदेश है सत्यम विष्णु बोले इतनी सभी चीज जानते जान नहीं नहीं सब कुछ होता है स्वाद लेने से है चीनी की बोरी गधे के ऊपर लदी हुई है परंतु स्वाद उसने कभी नहीं लिया है तो पंडित होना एक अलग बात है और स्वाद लेना अनुभव करना वह तो साधन के है। साधन निज का स्वाधन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए इन सबों में नारद जी के चरण पकड़ लिए बोल मारज आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे ऊपर कृपा करो आदेश दीजिए नारद जी ने आदेश दिया यहां तो एक ही आदेश है मूल और जय जै जय सीताराम दस हजार और उसके बाद में ग्यारहवें हजार भी कि मूलमड़ा हो जय जय राधेश्याम ग्यारह हजार को नारद जी ने बन में भेज दिया दक्ष प्रजापति को बड़ा दुख हुआ इन्होंने सात कन्याओं को उत्पन्न किया नारद जी वहां पर नहीं गए नारद जी को श्राप दिया कि जा तू एक स्थान पर बैठेगा नहीं चलता रहे नारद जी के चलते नहीं तो सबसे बड़ी बात है एक स्थान पर बैठ गए तब तो गए आए चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे नहीं बैठ गए तो फिर बैठ गए इसलिए चलने को रोकना नहीं चाहिए नारद जी ने ये आदेश इनको आशीर्वाद प्रदान किया नारद जी ने शाप स्वीकार किया दक्ष प्रजापति ने नारद को शाप दिया कि तुझे कहीं बैठेगा नहीं चंचल चलता चलता रहेगा नारायण जी बोलेंगे जो जो चलेंगे तो चिपने घरों की को दूर करेंगे सात कन्याओं कश्यप ऋषि को तेरह कन्याएं प्रदान की इन कश्यप ऋषि की तेरह कन्याओं में ही द्वितीय और अदिति हैं इनमें अदिति में त्वष्टा द्वादश सूर्यों में एक सूर्य है त्वष्टा उन त्वष्टा का जन्म हुआ इनमें विश्व का जन्म हुआ जिनको देवताओं ने अपना गुरु बनाया बोले देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे तो सही बोले एक दिन इंद्र धन के अभिमान में आकर के अपने पुरोहित विश्व श्री बृहस्पति जी उनका सभा में अपमान कर बैठा उनको उठकर के स्वागत नहीं किया है दैत्यों ने मार मार करके देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया सब देवता विष्णु के पास में गए और विष्णु के द्वारा नारायण कवच विद्या के द्वारा श्री विष्णु जो हैं उन्होंने इंद्र की खोई हुई संपत्ति इंद्र को प्राप्त करा दी है श्री नारायण कवच विद्या का मूल तत्व है कि यथाय भगवान एवं वस्तु सदस्य सत्य नाने सर्वे यांत उपद्रवा जितने भी कार्य कारण है सतम कारण वो सब आप ही यथा भगवान एवं वस्तुतः सत और असत आप ही कार्य रूप में है और आप ही कारण रूप में विराजमान है ये बात यदि सत्य है कि आप सबके कारण हैं तो फिर जो मेरा सोक शत्रु है एनिमी है उसके भी तो कारण आप ही हैं, और मैं भी तो हूं फिर आप मुझे क्यों नहीं आपके भजन में आने वाली आपत्ति से बचाएंगे भगवान के सिर्फ पड़ गए कि जब मैं भी आपका कार्य हूं तो आप मुझे आपत्ति से बचाएंगे तो यथेक आत्म्यानुभावान विकल्प रहे तो स्वयं भूषण आयु लिंग लिंगाक्ष धत्ते शक्ति स्वमाया हे प्रभो एकात्म भावान जो सर्वत्र ब्रह्म भाव रखते हैं कार्य कारण रूप में आप ही सर्वत्र विद्यमान हैं ऐसा जो विचार रखते हैं वे सर्वत्र आपका दर्शन करेंगे और आप भूषा आयुध विभिन्न लिंग माने अवतार धारण करके विराजमान है अनेक शक्तियों को धारण करने वाले हैं तो जो तथाकथित शत्रु है उस तथाकथित शत्रु में भी तो आप विद्यमान हैं इसलिए मैं शत्रु से क्यों डरू और जब ये भाव विराजमान है कि सर्वत्र आप विद्यमान हैं तो फिर कोई गैर नहीं कोई और नहीं हमारे वृंदावन में मानव सेवा संघ वहां तो पर तो पहले तो बड़े मोटे मोटे आ, अक्षरों में एक मोटो लिखा हुआ था कोई गैर नहीं कोई और नहीं ये नारायण का विद्या था कि सर्वत्र नारायण विद्यमान है ये भाव विराजमान तो जो शत्रु है वो शत्रु के भीतर भी तो कहीं नारायण विराजमान है इसलिए मुझे किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्यों मैं किसी से भयभीत ऐसे सर्वात्म भाव को मूल रूप में यहां प्रस्तुत किया गया इंद्र को नारायण कविच विद्या के द्वारा खोई हुई संपत्ति की प्राप्ति हो गई अब इंद्र तो नारायण कविच विद्या को भूल गए संपत्ति पाकर के परंतु श्री विश्व नहीं भूले विश्व अभी भी दैत्यों में भी भगवत शक्ति का दर्शन कर रहे हैं और जहां यज्ञ कराते हैं वहां पर दो चार आहुति दैत्यों को भी दला दे विचार किया नहीं और इंद्र ने पुरोहित के सिर को काट दिया विष्णु के सिर को काट दिया इंद्र को ब्रह्मत्या लगी इंद्र ने उस ब्रह्मत्या को उन भूमि वृक्षों में गोंद स्त्रियों में रजो और जल में बुद्ध के रूप में बड़े कठिन से चार ग्राहक लेकर के उस ब्रह्म हत्या को बांटा इधर त्वष्टा को जब ये पता लगा तो त्वष्टा ने श्रो में घी भरा हाय पचन उनमें जो दक्षिणाग्नि है उस दक्षिणाग्नि के द्वारा आदमी के तीन भेद हैं एक भेद है गारहस्पति आदमी दूसरी है आहवनी अग्नि पाप आदि का विनाश करने के लिए अग्नि की स्थापना की गई और उसका हवन किया गया और तीसरी अग्नि जो है वो अन्वाह माने दक्षिण अग्नि है शत्रु का विनाश करने के लिए जिस अग्नि की स्थापना की जाए तो ये तीन अग्नियां हैं तो अन्वाहाय पचन उसमें जिसमें आहुति दे रहे हैं गारहस्य से, से जो अग्नि है उसको उपासना अग्नि कहते हैं चतुर्थी हवन के दिन जो अग्नि स्थापित की गई विवाह के समय वो आजीवन रहेगी पति पत्नी में जो पहले समाप्त होगा उसी आहवनी अग्नि के साथ में उसका दाह संस्कार हो जाएगा पीछे वाला जो है पीछे जो होगा उसको फिर हवनी अग्नि के द्वारा मैंने उसका संस्कार होगा मैंने हाथ में फूस पकड़ के एक हाथ से दूसरे फूस को जलाया उसको फेंका फिर दूसरे हाथ में ली फिर नई पूला लिया उसको जलाया फिर उसको बाएं हाथ से फेंका फिर तीसरा पूला लिया उसको जलाया फिर उसको बाएं हाथ से फेंका तो उसकी पति पत्नी में जो पहले मरा उसका तो संस्कार होगा हवनी अग्नि से अग्नि से और जो पहले नहीं मरा है बाद में मरेगा उसका संस्कार होगा कहीं यज्ञ यज्ञ की जो अग्नि है उस अग्नि के द्वारा तो पहली अग्नि जो है वो है गारहस्पति अग्नि या अग्नि दूसरी अग्नि है विशेष कार्य करने पर यज्ञ करने के लिए आहवनी अग्नि जो है उस आहवनी अग्नि का स्थापन किया गया अग्नि का स्थापन किया भूर्वस्व एक दिन प्रतिष्ठाप्य हो ये करके अग्नि का स्थापन किया वो है आहवनी अग्नि और आहवनी अग्नि के बाद में फिर तीसरी जो अग्नि है वो है दक्षिण दक्षनागन। अग्नि इस दक्षिण अग्नि में शत्रु का विनाश करने के लिए यहाँ पर मंत्र का प्रयोग होगा अब ये तो ठाकुर का नाम है कि राम राम कहो के मरा मरा कहो परंतु दक्षिण दक्षिणाग्नि की यह अन्वाहार्य पचन अग्नि की विशेषता यह है कि उसमें दुष्ट शब्द स्वरपो वर्ण तो विक्याद वज्रह यजमानी यथेन्द्र शब्दों स्वरपो पर आधार वह यजमान का हनन करने वाली हो जाती है अब ऋग्वेद का एक नियम है कि इंद्र शब्द कहीं भी आएगा वेद में उसका आद्य उच्चारण होगा आद उच्चारण होगा यह एक सामान्य नियम है इंद्र शब्द हमेशा उदात ही उच्चारण किया जाता है इसी अभ्यास के कारण जब त्वटा ने मंत्र पढ़ा इंद्र शत्रो विवर्धस्व उसमें इंद्र शब्द का प्रयोग था तो इंद्र शब्द का इन्होंने आद्य चारण कर दिया आदत है आद्य चारण हो गया अब आद्य दात जैसे ही उच्चारण हुआ वहां पर इंद्र शत्रु शब्द का जो अर्थ निकलेगा वो अर्थ बहुबरी का अर्थ निकलेगा जबकि बहुबरी समाज का अर्थ इनका लक्ष्य था ही नहीं इनका जो लक्ष्य है वो है तत्पुर समाज इंद्रश्री शत्रु ये ये चाह रहे हैं इनका जो प्रतिपाद्य अर्थ है जो चाह रहे हैं डिजायर्ड, इनका जो अर्थ है वो है इंद्र से शत्रु इंद्र का शातन करने वाला वो उदय हो और अपने शत्रु को मारे परंतु तो वहां अर्थ हो गया है इंद्र है शत्रु जिसका इंद्र है शातन करने वाला जिसका बहबरी का अर्थ हो गया और बहबरी का जैसे अर्थ हुआ तो वहां पर तो उल्टा अर्थ हो गया इंद्र ही मारने वाला हो गया तो ये एकदम घबरा गए बोले अरे ये तो गड़बड़ हो गई यहां पर तो अर्थ ही बदल रहा है तो बाद में इन्होंने कहीं संशोधन करके आद्य दातोच्चारण न करके अब दोबारा संशोधित अंतदातोच्चारण किया परंत जो बात कह गए कह गए निकला हुआ जो वचन है वो बाप तो आएगा नहीं जो कह दिया वो कह दिया और जो अहार्य पचन उसकी एक विशेषता है कि उसमें जरा सा स्वर का भेद हो जाए तो वह मारने वाला हो जाता है यजमान को मारने वाला हो जाता है वही दशा हुई कि श्री वृत् उत्पन्न तो हुए इंद्र ने इनको पराजित भी किया बाद में इंद्र ही इनको मारने वाला हुआ इन्हों ने भले इंद्र को एक बार पराजित कर दिया जो संशोधित किया उसका अर्थ भी निकला पंत मूल अर्थ निकला इंद्र ही मारने वाला हुआ है श्री उनके युद्ध को देखकर युद्ध के समय इंद्र जो सामने आया श्री वृत बोले कि अरे इंद्र जरा अपने हाथी को सरका ले सरका ले। में अपने प्रभु की इस समय जरासी सेवा तो कर स्तुति तो कर लू इंद्र ने उस समय अपने हाथी को किनारे सरका लिया है श्रीवृत युद्ध भूमि में चार श्लोकों में भगवान की स्तुति करने लगे अहम हरे तब पादिक मूल दासानुदास भवितासम भूय मनस्मरे स्मरे ताशपते गुणांत गृहित कर्म करो तो बोले हे श्री हरि मैं आपके सेवकों के सेवकों का सेवक होना चाहता हूं दासान तो दास बनना चाहता हूं क्यों जी दास क्यों नहीं बनता है बोले दास बनने में हमारा जितना भजन होगा उतने आपके माधुर्य का अनुभव होगा परंतु तो दासान तो दास बने तो गुरु परंपरा से जितना भी आस्वादन गुरुजनों ने किया है वो आस्वादन हमको सहजी प्राप्त हो जाएगा इसलिए मैं दास बनना नहीं चाहता हूं दासान दास बनना चाहता हूं दासान दास भवितास में भूय ये भूया शब्द बड़ा कमाल का कितनी व्याकुलता है हाय पुनः कल में आपके दासों का दास बनूंगा ये भूय शब्द में कितनी व्याकुलता है और इस व्यालता पर भी ठाकुर रिझ गए एक शब्द पर रिछ गए पहले आपने मुझे कैसा सुंदर श्री का श्री ऋषि का संग प्रदान कर रखा था परंतु तो अब मुझे कहाँ डाल दिया है इन असरों के बीच में जहां कभी कृष्ण नाम कृष्ण कथा सुनने को नहीं मिलती है तो दासान दासो भवितास में भूमिया पुनः मैं दासों का दास बन करके बिराजमान हूं भगवान बोले भाई दासान दास तो बनना चाहता है ठीक है राजा चेतई और रानी भाई ठीक है दासान्ध दास बनने में अपनी मेहनत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी परंतु मुझे कैसे चाहता है जरा इसका एक अतापता तो पता लगे श्रीवृत्त कह रहे हैं बोले मारे मुझे ध्रुपद नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का लोक नहीं चाहिए पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए मोक्ष भी नहीं चाहिए अपन भव मैं तो आपके चरण अर्द को एकमात्र प्राप्त करना चाहता हूं बोले कैसे चाहता है उसका कुछ अतापता है श्रीवृत्त ने चार दृष्टान्त दिए अजात पक्षा एवं खगा था वत्सता राक्षधारता प्रियं प्रेम विषतम विषन्ना मनोरविंदाक्ष सबसे पहले एक दृष्टांत दिया अरविंदाक्ष कमल इसलिए परंपरित रूपक में अपने आप अर्थ हो गया कि मेरा मन तो बने भोरा और आप बन जाओ कमल एक दृष्टान्त हुआ अरविंदाक्ष मेरा मन भ्रमण आप कमल में नवदवास करे भगवान दो कौड़ी का दृष्टान बिल्कुल रद्दी क्योंकि इसमें तीन दोष है वो भोरे का न तो विषय सुनिश्चित है न उसका उद्देश्य सुनिश्चित है न उसका काल सुनिश्चित है भोरा गुड़ के ऊपर भी बैठ जाएगा और भोरा कमल के ऊपर भी बैठ जाएगा तो विषय भी उसका सुनिश्चित नहीं है फिर उसका उद्देश्य भी सुनिश्चित नहीं है कि वो अमुक पुष्प की ही मधु को ग्रहण करेगा मकरंद को ग्रहण करेगा इसलिए उसका मोटिव भी सुनिश्चित नहीं है ना उसका सब्जेक्ट सुनिश्चित है ना मोटिव सुनिश्चित है फिर उसमें जो निरंतरता है वो निरंतरता भी उसमें नहीं है सुनिश्चितता भी उसमें अनंतता भी नहीं है कमल खिल रहा है तो कमल पे बैठ गया नहीं है तो फिर इधर उधर गुड़ गुड़ इसके ऊपर कहीं भी बैठता रहेगा इसलिए काल की भी सुनिश्चितता नहीं है बोले रद्दी दृष्टान है जी जाने दो इस दृष्टान्त को छोड़ा दूसरा दृष्टान्त दिया अजात पक्षा है वो मातरम खगा किसी चिड़िया ने अभी अभी अंडा रखा है उसमें से बालक उत्पन्न हुआ है चिड़िया चौगा लेने के लिए गई है लवारे को छोटे छोटे बालक रोटी लेकर के आए बालक के मुख में उस बछड़े के मुख में लगाएं लवारे के परंतु वो मुंह हटा ले क्योंकि अभी दूध का बालक है कोई दूसरी वस्तु नहीं पिएगा बोले ये दृष्टांत सुंदर दृष्टांत है यहाँ मां और माँ का दूध अलग अलग वस्तु नहीं है वहां चोगा अलग वस्तु था चिड़िया अलग वस्तु थी परंतु यहाँ माँ का मृ बाल ही दुग्ध रूप -दुग में परिणत होकर के बालक का पोषण करने वाला है और बालक की भी अन्यता ऐसी है कि उसका मां से भी प्रेम है और माँ के द्वारा दिए गए केवल माँ के दूध को ही पिएगा वह अभी अन्न को नहीं खाएगा तो विषय की भी सुनिश्चितता है मोटिव की भी सुनिश्चितता है परंतु तो इसमें भी एक दोष है कि काल स्थित नहीं है कुछ देर के लिए तो वो मां को चाह रहा है परंतु तो जब बड़ा हो जाएगा न्यार पे आ जाएगा उस समय उसे मां की परवाह नहीं रहेगी वह फिर मां को छोड़ देगा भूसा खाना शुरू कर देगा तो इसमें स्थिरता नहीं है बोले अब तो चौथा दृष्टांत सुनो और वो चौथा दृष्टांत है कोई नव विवाहिता अभी अभी विवाह करके आई है जन्म जन्मांतर की प्रीति है पति को परदेश जाना पड़ा ये तो रास्ता रोक करके खड़ी हो गई पति ने कंधा थपथपाते हुए कहा बोले अभी बाबरी तेरे साथ में कोई ग्रंथ बंधन करके घर में ही थोड़ी बैठा रहूंगा कहीं तो बाहर जाऊंगा ही चिंता क्यों करती है कोई छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं बोले अच्छी बात है जा रहे हो तो जाओ परंतु तो ये तो बता जाओ कब आओगे पति बोले जाना अपने हाथ लौट के आना किसी दूसरे के हाथ हो सकता है पंद्रह दिन लग जाए एक पक्ष बोले पक्ष क्या होता है पढ़ी लिखी है नहीं पति ने गोबर की लिपि हुई भीत के ऊपर खड़िया से चौधे लकीर खींच दी हैं इस बाबरी ने केवल मांगलिक पांच जो चिन्ह हैं मस्तक के ऊपर सिंदूर मस्तक के ऊपर सिंदूर की बिंदु मंगलसूत्र हाथ में कांच की चूड़ी चरणों में बिछिया बस सौभाग्य के जो चिन्ह हैं उनको धारण करके बैठी हुई है सारे श्रृंगार उतार करके रख दिए हैं जैसे तैसे एक दिन व्यतीत हुआ इसने एक लकीर मिटाई दूसरे दिन दूसरी लकीर जिस दिन केवल एक लकीर रह गई इसके आनंद का ठिकाना नहीं पुरात काल से ही श्रृंगार करके स्नान करके सुंदर वस्त्र मटक करके ये बैठ गई जरासी आहट होती है दौड़ करके जाती है कहीं बे तो नहीं आ गए जैसे उस प्यारी का चित्र अपने प्यारे से लगा हुआ है ऐसे मेरा चित्र तुम तो नंद दुले से लगे भगवान रिलीजी गये बोले ये दृष्टान्त शुद्ध भक्ति का दृष्टान्त है वो पतिम्रता अपने पति से गहना नहीं मांग रही है घर नहीं मांग रही है भोजन नहीं मांग रही है मेरा प्रिय मेरे पास में रहे मैं उसकी सेवा करूं सेवा में उसकी पूर्ति है सेवा की पूर्ति बड़ी दुर्लभ और ये सेवा की पूर्ति उसमें पूर्ण से विद्यमान है और इसको देख करके भगवान निझ गए श्रीभ बोले बोले हम तो ऐसे रोए कभी हंसे हे hey प्रभु आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि ममोत्तम श्लोक जलेश सक्षम संसार चक्रे भ्रमत स्व कर्म भी त्वन तो माये आत्मात्मज दारे श्वासक्त चित्त नाथ भूयात संसार में हम कहीं भी विचरण करते रहें हमारा चित्र आपके श्री चरणारिंद में ही एकमात्र लगा रहे संतों का संग मिल कृष्ण भक्ति प्रेम मूल हॉय साधु संग भक्ति ज्वन से हो पुनः हॉय मुक्ष अंग कृष्ण भक्ति का साधन है साधु संग पंथ जब भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो साधु संग ही मुक्ष अंग बन जाता है तो साधु संग साधन नहीं है साधुसंग गुरु की कृपा वह साध्य है बोलो श्री गुरुदेव भगवान तो गुरु के गुरु शरणागति यह श्री कृष्ण कृपा का साधन नहीं है बल्कि कृष्ण कृपा का फल है साधु संघ कृष्ण कृपा का फल है या यहाँ सिद्ध हुआ श्रीवृत को इंद्र ने बाहर निकल के रगड़ा दे दे दे दे बृत के सिर को काट दिया इनकी ज्योति भगवत चरणारण में लीन हुई राजा ने प्रश्न किया बिलमरे बड़े आश्चर्य की बात है मुक्ता नाम अपि सिद्धान नारायण परायण है प्रशांत आत्मा कोतिवी महामुन पहले तो संसार से बैरांग्य धारण करना ही बड़ा कठिन वैराग्य धारण करने होने पर फिर जीवन मुक्त होना बड़ा कठिन फिर जीवन मुक्त होने पर सिद्धि की प्राप्ति होना वो और भी कठिन सिद्धि की प्राप्ति हुई ब्रह्म हो गया सेवा सुख नहीं है किसी किसी को ब्रह्मयुज प्राप्त करने के बाद में पुनः पार्षद देह की प्राप्ति होगी मुक्ता अपनी लीले आग्रहण कृत्वा भगवंतम भजन्ति श्री नृहतापनी उपनिषद में शंकराचार्य भगवत पाद कह रहे हैं कि जो मुक्तिजन हैं उनमें कोई कोई भगवत कृपा के द्वारा योग माया शक्ति के द्वारा उनको पार्षद देह प्रदान करके फिर सेवा की प्राप्ति होती है तो मुक्तों में भी नारायण पारायण होना बहुत कठिन बात है तो पहले तो वैराग्य होना ही कठिन फिर वैराग्य के बाद में संसद विवेकुष त्यागम्पी समाधान श्रद्धा ये जो छह साधन हैं ये छह समाधि सठ संपत्ति प्राप्त होना फिर मुखा प्राप्त होना इन चार साधनों को प्राप्त करने के बाद में तब जाकर के कहीं जीवन मुक्तता की प्राप्ति होना जीवन मुक्तता के बाद में सिद्धि की प्राप्ति होना सिद्धि के बाद में ब्रह्म होने पर फिर भगवत कृपा के द्वारा पार्शद देह को प्राप्त करना बड़ी लंबा मार्ग है महाराज परंतु युद्ध भूमि में जहां मार काट मची हुई थी मारो काटो पकड़ो और वहां श्रीवृत्र की श्री प्रभु के श्री चरणार्दन में ऐसी प्रीति कैसे हुई ये एक आश्चर्य की बात है श्री जी कह रहे हैं बोल इसमें पूर्व जन्म के साधन को कहीं कारण मानना चाहिए प्राक्तन की प्रातन चुनिक भावना भक्त सिंधु में निरूपण किया गया कि प्रातनी और आधुनिक जिसके हृदय में भक्तिभावना है ये भक्तरस उसी के हृदय में उत्पन्न होता है तो प्राक्तनी भावना कैसी थी इसको बता रहे हैं कि सूरसेन देश के, सूर के चित्रकेतु नाम करके राजा थे बड़े कठिन में अंग्रा ऋषि की कृपा से इनके यहां पर एक संतान का जन्म हुआ अन्य जितनी भी रानियां थी उनमें सौतिया डाह उत्पन्न हो गया अब राजा कृत्युति के महलों में रहे आए अन्य रानियों की ओर देखे भी नहीं अन्य रानियों ने ईर्षा में आकर के उस बालक को जहर खिला दिया बालक तो ऐठ गया है मुंह में झाग नीला शरीर पड़ गया सारा का सारा अंतर पूरा नगर मूर्छित होकर के गिर गया नारद जी आए राजा को ज्ञानोपदेश दिया वो बालक को जिला दिया बालक बोला बड़े मूर्ख हैं जो मेरे लिए रो रहे हैं यावत यही है संबंध रहा ममत्व तावत वही जब तक जब जिसका संबंध रहा तब तक संबंध रखने की जरूरत है फिर कह बात का ममत ठीक है तू गया तो आप जाओ उसके लिए अब इतना परेशान होने की क्या जरूरत है और ऐसा कहकर के बालक दोबारा मर गया राजा का ज्ञान दूर हुआ श्री नारद जी ने इनको ज्ञान उपदेश दिया और ज्ञान उपदेश देने पर श्री संकर्षण भगवान का इन्होंने सात दिन में दर्शन दिया है दर्शन किया है संकर्षण भगवान के मन में विचार आया बोले आहा मेरा ये भक्त यदि उपदेशक बनकर के विराजमान हो तो न जाने कितने लोगों का कल्याण करेगा इसलिए श्री शंकर भगवान ने इनको विमान दिया और इनको विद्याधरों का अधिपति बनाया श्री विश्व चक्रती जी ने वर्णन किया है सारा दर्शनी में कि भक्तिम भूतिम हरिण दत्ता स्वियोगानुभूत देव्या शापेन दैत्यत्वम नीतवा तम स्वांत के अब ये कृष्ण गुणान वाद का गायन करते हुए देवांगनाओं के साथ में घूम रहे हैं एक दिन कैलाश की ओर जो जा रहे थे श्री संकर्षण भगवान के मन में आया कि ऐसा भक्त दूसरों को तो कृष्ण कथा सुना रहा है इसको तो मैं अपने पास में पार्षद बना करके अपने पास में रखू ये मुझे मेरी कथा सुनाए तो श्री संकर्ष भगवान ने ही पार्वती जी का साप चित्रकेतु को लगवा दिया तो पहले भक्ति दी फिर भूति दी भक्तिम विभूति दी फिर स्वयोगानुभूति अपने व्योग की अनुभूति करने के लिए देव्या शाप ये पार्वती जी का शाप इनको लगवा दिया है और अपने पास में जल्दी से बुलाया श्री चित्रकेतु ने सभा के बीच में भगवान रुद्र को पार्वती जी को गोदी में बैठा करके उपदेश देते हुए देखा श्री चित्र के तो जानते हैं कि श्री पार्वती और शिव अलग अलग वस्तु नहीं हैं, दोनों एक तत्व हैं। परंतु यदि किसी अन्याण अज्ञानी व्यक्ति ने इनके स्वरूप का दर्शन किया युगनद्ध स्वरूप का तो वो हाय शिव की निंदा न कर दे और ये शिव हैं मेरे आराध्य संकर्षण के वैभव रूप विभूति हैं वैभव रूप है और मेरे स्टी की निंदा जगत में हो नहीं नहीं हो जाए इसलिए प्रभु से कह दूं कि महाराज सामान्य जन भी स्त्री को एकांत में धारण करते हैं सभा के बीच में इस तरह से आलिंगित होकर के युगनद्ध होकर के आप मत बराजिए भगवान शिव सुन करके हाहा करके हंस दिए मुस्कुरा दिए परंतु तो पार्वती जी पे सहन नहीं हुआ पार्वती जी बोली बोले मालूम होता है ये कोई नया उपदेशक हुआ है आज हमको उपदेश देने के लिए जहां संकालिक बैठे हैं सारे ऋषिगण बैठे हैं वे उपदेश दे नहीं रहे हैं और ये कल का छोकरा आज हमको उपदेश देने के लिए चला है जा तू भगवान के पास में रहने का अधिकारी नहीं है तू आसुरी योनि को प्राप्त कर अतः पापी सी योनि में आसुरी ऐसे जो शाप दिया श्री चित्रकेतु तो तुरंत विमान से उतर करके आए श्री जगदम्बा के चरण को पकड़े और कह रहे हैं कि मां बाप की गाली और घी की नाली आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं इसका मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, मेरे वचन से आपके मन में दुख हुआ इसका तो मैं दुख मान रहा हूं परंतु तो ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जो शाप दिया है उस तो शाप को वापस ले लो वह तो ऐसा कहकर के विमान में बैठ कर के चित्र के से चल दी भगवान शिव पार्वती जी से बोले और बूढ़े बुढ़िया की आपस में हंसी की बात कह रहे हैं दृष्ट भक्तिया से सुश्रोणी बोले हे सुंदरी ईश्वर ने जितनी बुद्धि तुमको दी जितनी सुंदरता दी थोड़ी सी बुद्धि भी देती होती कितना अच्छा होता कैसा सोने में सुगंध होता अच्छा एक बात बताओ मेरा मित्र मुझसे कुछ कह रहा था तुमको बीच में फुदकने की क्या जरूरत हुई तुम जबरदस्ती शांत रहने लगी मैं अपने मित्र की एक एक बात को सुन रहा था और उसका उत्तर देता मेरे मित्र ने कहा ये जगत के उपदेशक होकर के स्त्री को साथ में लेकर के बैठता बैठे हैं मैं भी अपने मित्र से पूछने वाला था कि अच्छा एक बात बता भैया मेरे मित्र मेरी गोद में जो बैठी हैं ये मेरी क्या लगती हैं उसको कहना पड़ता ये आपसे अभिन्न हैं आपकी शक्ति हैं और शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती है शक्ति शक्तिमान का आश्रय लेकर के अच्छा अब तू ये बता तेरे विमान में ये जो इतनी बैठी है ये तेरी क्या लगती है कैसी सुंदर हम मित्रों की परस की बात होती पर बीच में फुदक करके जो हास्य रस था मित्रों के बीच में उसको ही रौद्र रस में परिणत कर दिया ये उचित नहीं किया परंतु आखिर में मित्र किसका है मेरा है देखा नारायण पराशर में न कुतश्चन जो नारायण पर है वे कहीं भी भयभीत नहीं होते हैं स्वर्ग अपवर्ग नरक सब में वे समान दृष्टि रखने वाले होते हैं तुमने साप दिया उसने कहा हा ऐसे होते रहते हैं उसने उसकी ओर जरा भी विचार नहीं किया हंसते हंसते वो चला गया ये भी प्रार्थना नहीं की कि मेरे साथ को वापस ले लो क्योंकि नारायण पर स्वर्ग में भी यदि कृष्ण कथा नहीं है तो वो नरक है और नरक में भी कृष्ण कथा मिल रही है तो वह भी स्वर्ग से बढ़ करके विराजमान है अपवर्ग में कृष्ण कथा है नहीं इसलिए अपवर्ग को वे कभी चाहते नहीं वे ही श्री के तो दूसरे जन्म में श्री वृत्र होकर के उत्पन्न हुए परंतु श्री नारद जी के अंगिराजी की जो कृपा उसके कारण वह भक्ति इनके हृदय में परिपूर्ण रूप से स्मृत प्रकट हुई ये इतिहास को जो श्रवण करेंगे उनको परागति की प्राप्ति होगी ये असुर परम परम वंदनीय है जहां पर यत्र भागवत श्रीमान प्रहलादो बले रे वो श्रीमान प्रहलाद बले राजा जहां उत्पन्न हुए प्रहलाद जी का नाम आते आते ही शिव सुखदेव जी तो उछलने लग जाए राजा ने प्रश्न किया बोले महाराज इसी प्रसंग में पुंसमन व्रत उसका वर्णन किया कि कैसे भगवत यदि आराधन किया जाए और किसी शत्रु का विनाश करने के लिए भी भगवत आराधन किया जाए तो जो आराधन करने वाला है उसके हृदय से द्वेष भाव समाप्त हो जाता है और उसका द्वेष का आचरण भी भगवत भक्ति में परिणत हो जाता है द्वितीय ने वृत्त किया था इंद्र को मारने के लिए परंतु उसकी बुद्धि ऐसी पलट गई कि इंद्र के प्रति उसका जो द्वेष भाव था वह समाप्त हो गया भगवत भक्ति यदि किसी का अभिचार करने के लिए भी की गई तो वह भी चित्त को निर्मल करने वाली होती है यह सिद्धांत स्थापित किया गया श्री राजा ने प्रश्न किया भगवान पक्षपात क्यों करते हैं जी असुरों को मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं गो सुर इनकी रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है ये क्या पक्षपात नहीं है क्या नहीं, नहीं भगवान में पक्षपात नहीं है जब सत्व गुण की वृद्धि का समय आएगा उस समय भगवान देवताओं की उन्नति करेंगे रजोगुण की वृद्धि का समय आएगा मनुष्यों की तमोगुणी के समय असोर दायत्य इनकी वृद्धि होती है परंतु तो पक्षपात न करने का तात्पर्य यह नहीं है कि पक्षपात के बहाने जो अपराधी है उसको छोड़ दिया जाए ये न्याय का ठीक ढंग नहीं है कि कहीं प्रमाण नहीं मिला तो अपराधी को छोड़ दिया जाए ये जो न्याय का सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत कहीं भौतिक सिद्धांत है जो अपराधी है वह तो दंड का भागी होना ही चाहिए उसको दंड मिलना ही चाहिए यही सही सिद्धांत है, नहीं तो कहीं जो हैं, उनको मिटा करके अपराधी भी संदेह का फल प्राप्त करके अपराध से मुक्त हो जाएगा अपराध से वंचित होकर के छिपा रहेगा वह मौज करता रहेगा परंतु ये सिद्धांत ठीक नहीं है क्योंकि न्याय में यदि विलंब होता है तो न्याय का प्रभाव समाप्त तो हो जाता है यह उचित सिद्धांत है ही नहीं इसे अपराधी को तो नहीं मिलना ही चाहिए सिद्ध सिद्धांत है इसलिए भगवान पक्षपाती तो नहीं है पर फिर आंखों पर पट्टी बाधे हुए नहीं बैठेगी वे जो न्याय है वे यदि किसी भक्ति के ऊपर आपत्ति आई है तो उस भक्ति की सदा रक्षा करेंगे जैसे प्रहलाद यहां पर एक दृष्टांत आया प्रहलाद असुर है उस समय असुरों की वृद्धि का दैत्यो की वृद्धि का समय है प्रहलाद स्वयं दैत्य हैं और दैत्य यदि दैत्य के ऊपर ही आप कहीं आक्रमण कर रहा है उसको ही कष्ट दे रहा है हिरण्य कश्यप दैत्य प्रहलाद को ही कष्ट दे रहा है तो भगवान ये विचार नहीं करेंगे कि दैत्यों की वृद्धि का समय है इसे में छोड़ दो भगवान हृण कश्यप को भी मार देते हैं इसका मतलब है कि भगवान में दो दोष नहीं है पक्षपात और नैर्घ्य नैर्गृण निष्ठुरता न तो भगवान निष्ठुर रहे और न भगवान पक्षपाती पक्षपात निर्घुण्य दोनों दोषों से मुक्त हैं इस बात को सुनकर के श्री विष्णु महाराज ने नारद जी से प्रश्न किया बोले महाराज बड़े आश्चर्य की बात है कृपा करके मेरे सामने आप श्री नृसिंध भगवान की लीला का वर्णन कर श्री नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि सनातन चारों ऋषि कुमार जिसे नारायण का दर्शन करने के लिए गए भगवत इच्छा से जय ने इनको रोक दिया श्राप दिया वे ही हिरण्यक्षर का कश्यप होकर के ऊपर हिरण्याक्षर को तो भगवान ने वराह रूप में मारा हिरण्य श्यप सपने अपनी माँ को ज्ञानोपदेश नाम किया ज्ञान और वहराग्य दो प्रकार के एक ज्ञान है युक्त ज्ञान दूसरा है शुष्क ज्ञान शुष्क ज्ञान उसे कहते हैं जहां जीवात्मा परमात्मा की एकता का वर्णन किया गया पंथ विवेक के द्वारा जीवात्मा परमात्मा एक है यह बात अनुरूपण की जाए यह है शुष्क ज्ञान पंथ भक्ति के द्वारा माया की नृत्य करके जीव कृष्ण का अंश है और कृष्ण की सेवा करे इस ज्ञान का नाम है युक्त ज्ञान तो केवल जीवात्मा परमात्मा की एकता का विचार करना और वो भी विवेक के आधार पर करना भक्ति का कहीं नाम नहीं है उसका नाम है शुष्क ज्ञान शुष्क ज्ञान के द्वारा उपदेश दिया कुछ देर के लिए द्वितीय का दुख दूर हो गया और हेन कश्य मन में विचार कर रहे हैं कि माँ के दुख को तो दूर कर दिया अब बने तो अपन अजर बन और इसके लिए जब ये तप करने के लिए पहुंचे लोक लोकपाल इनके उपग्र तप को देख करके सब के सब व्याकुल हो गए हैं ब्रह्मा जी को भेजा श्री ब्रह्मा जी उस समय आए बोले इसी वाल्मीकि के ढेर में ब्रह्मा ने मंडल से छींटा मारा कहा अरे कश्यप के बेटा तू तुझ जाग तुझे बरदान देने के लिए मैं यहां पर यदि देना चाहते हो तो एक बरदान मानता हूं कि भूते सृष्टि भी मृत्यु ममक प्रभु कि मैं मृत्यु को जीत लूं आपके द्वारा रची हुई सृष्टि से मैं नहीं मरूं जिस व्यक्ति ने भी मृत्यु को जीतने का प्रयास किया उसने मुंह की खाई कभी भी ये प्रयास सफल होगा ही नहीं कहीं न कहीं लिकोना रह जाएगा इसलिए मृत्यु को जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए अमर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए प्रयास करना चाहिए जितनी श्वासें हैं उन श्वासों का कैसे सदुपयोग किया जाए हिंड कश्यप ने यह प्रयास नहीं किया उसने मृत्यु को जीतने का प्रयास किया कि आपके द्वारा रची हुई जो सृष्टि है उससे मेरी मृत्यु न हो केवल लंबाई चौराई गहराई तीन डाइमेंशंस में तो इसने ब्रह्मा की सृष्टि उसको बांध लिया परंतु केवल डाइमेंशंस तीन तो है नहीं टाइम और प्लेस यह भी कहीं पांच डायमेंशन सो करके विराजमान हैं उनके बिना तो काम चलेगा नहीं तो मन में विचार किया कि बरदान तो दो कौड़ी का इसलिए टाइम और प्लेस को भी अपने बरदान की सीमा में लेने के लिए हृण कश्यप ने अपने बरदान को विस्तृत किया और कहा मारे दिन में नहीं मरूं रात में नहीं मरूं प्राण वाले से नहीं मरूं, बिना प्राण वाले से नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, आपकी सृष्टि से नहीं मरू ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए बोले बड़ा चतुर है लंबाई चौड़ाई गहराई और टाइम ऑफ प्लेस सभी दृष्टि से इसने मृत्यु को जीतने का प्रयास कर लिया कैंटम थ्योरी उसको हो, कहीं जानता होगा तो उसने जितनी भी थ्योरी है उन सबों का प्रयोग करके उनसे भी कहीं अपने आप को जीतने का पूरा प्रयास किया ब्रह्मा को वचन देना पड़ा अब लू करना तो कहीं न कहीं रह ही जाएगा हिरण कश्यप ने स्वर के ऊपर चढ़ाई की इंद्र को कुबेर सब भागने लगे इन्होंने कहा बच्चा जी भाग के कहा जाओगे जबर मारे रोने नहीं दे बोले हमको पधरा करके ले जाओ को सब गाजे बाजे के साथ में माला लेकर के आए स्वागत करने के लिए थरथर थर, -थर रहे हैं इंद्र जरा ठसक कर के चल रहे हैं शब्द ने मन में विचार किया आते आते ही तम जम गया तब तो ठीक पीछे कितने भी ढोल पीटो फिर कोई पूछने वाला नहीं है कड़क करके बोले तू कौन सीधे तुकार तू कार बोले मैं हूं देवराज बोले चिन्हई करता है क्या राजा कहां से हो गया राजा तो हम हैं राजा राम तुमने कैसे रख दिया इंद्र का तो सारा पानी नीचे उतर गया बोले नहीं मरे ऐसे राजा कहते हैं बोले क्या काम आता है तुझ कोई काम आता है कि नहीं बोले मारा चौमासे में वर्षा करता हूं चातुर्मासे में बोले किसकी आज्ञा से बोले महाराज जब जिसकी आज्ञा आप तो आप आज्ञा दो बोले उठा ढोल इंद्र के गले में ढोल लटक गया है यही है कि किसी से अपने वचन का कि हा करवा लेना हिरण कश्यप ने चतुराई के द्वारा स्वीकार करवा लिया बोले हम राजा है ना तू तो राजा नहीं है तुम बड़ी चमक चमक कर रहे हो तुम कौन हो बोले हम ब्रिज राज हैं बोले सारे राज यहीं आएंगे क्या हमको कोई मकान नहीं चलवाना है कुछ कामधाम भी आता है क्या नहीं क्या काम करता है बोले महाराज शुक्ल पक्ष में प्रकाश करता हूं बोले किसके आज्ञा से चंद्रमा की तो गिग्री बढ़ गई इंद्र की ओर देखने लगे इंद्र ने कोनी का ठेला दिया बोले जो हमने कहा वही तुम कह दो बोले महाराज जब जिसकी आज्ञा आपकी आज्ञा बोले उठाने करताल उस समय किसी के हाथ में ढोल किसी के हाथ में करताल सब बजाते हुए आए पृथ्वी बिना बोए भी देने लगी समुद्र रत्नों को लाकर के किनारे पर डालने हिरण कषक को इतना वैभव मिल गया पंत ना अजित ये स्वर्ण निष्ठि का कहीं शास्त्रों में प्रयोग आता है कि किसी को ये वरदान मिला था कि जहां थूके वहां स्वर्ण हो जाए स्वर्ण निष्ठि मिडास की जो कहानी है वो कहीं बाइबल में वो यहीं से गई हिरण्य शक से ही कि जिस चीज को छू ले वो सोना हो जाए प्यास लगी मिडास को उसने कहा मुझे प्यास पानी चाहिए कोई पानी दे उसने गिलास में लाकर के नौकर ने जैसे ही पानी दिया पानी भी सोने कहा गिलास भी सोने का और नौकर भी सोने का प्यासा मर रहा है इसकी बेटी आई पिताजी पिताजी कहकर के पिता से जो लिपटी सोने की मूर्ति बन गई व्याकुल होकर के पुकार रहा है कि कहा है वो देवदूत एंजिल जल्दी आए अपने बरदान को वापस ले ले वापस ले ले मुझे नहीं चाहिए ये बरदान आज हृदय की शक्ति भी बहुत कुछ वैसी स्थिति हो गई है वैसी स्थिति तो नहीं हुई इसे कष्ट तो नहीं मिला परंतु ना तृप्य अजित इसे तृप्ति नहीं हुई है संतोष नहीं हुआ है तृप्ति नहीं हुई है सारे लोकपाल उस समय श्री नारायण के पास में आए बोले महाराज चाक्षुष मनमंत्र के अंत में हिरण्य कश्यप ने तप किया था सौ वर्ष तप किया समय प्रहलाद मां के गर्भ में थे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया चाक्षु मनमंत्र में शेष में इन्होंने शासन चाकुष मन मंत्र आ गया वर्तमान इस में, में ही बहुत दिन तक शासन किया जब बहुत दिन तक शासन किया अब श्री कयाघू को यह विश्वास हो गया कि इंद्र मेरे गर्भ का नाश नहीं कर सकता है तब जाकर के स्वेच्छा प्रसवाधु ने को प्रसव किया, प्रहलाद का जन्म हुआ और प्रहलाद चार पांच वर्ष के ही अभी हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हरण का केवल शासन काल चार पांच वर्ष का ही कहीं रहा होगा तो कालो महान व्यति आयो श्री नारद जी अनूपण करें महान काल व्यतीत हो गया केवल प्रहलाद चार पांच वर्ष के ही नहीं है बल्कि अभी जन्म हुआ है चार पांच वर्ष पहले नहीं तो हृण्य कश्यप का शासन तो बहुत लंबा था भगवान बोले भाई मैं पक्षपाती नहीं हूं परंतु मैं निष्ठुर भी नहीं हूँ प्रहलाद के ऊपर जब ये तलवार उठाएगा उस समय मारा जाएगा प्रल्लाद को शाम की पाठशाला में जिसे मैं पढ़ने के लिए बैठा भेजा श्री प्रल्हाद एक दिन पिता से बोले कि तत्साध मने सुरवर्य देनाम सदा सब विघ्न धियाम असद ग्रहा हितम पातम गृहम बनम गरिमाश्रय के श्री वन में जाकर के श्री हरि की ही आश्रय ग्रहण करके जीव को विराजमान होना चाहिए ऐसी प्रार्थना जबकि हिरण कश्यप ने दाढ़ दिया श्री प्रल्लाद को शाम ने पर्याप्त मात्रा में उस समय शिक्षा प्रदान की शंड माने नपुंसक है अम माने जिनका ज्ञान अर्क मानिक ज्ञान जिनका कमजोर है उसका नाम हुआ चंडामर्क ऐसा जो चंदा मर्क है उस शाम प्रहलाद को वार्ता नीति और तीन की शिक्षा प्रदान की पंत चौथी जो शिक्षा है आंविक्ष विद्या उसकी शिक्षा नहीं दी है उसकी दैनिक इनकी सामर्थ्य भी नहीं है उसको नागद जी प्रदान किए हुए हैं इनको विद्या चार प्रकार की होती है पहली है वार्ता मेटाफिजिक्स जो स्कूल कॉलेज में दी जाए दूसरी है नीति ये राजनीति की शिक्षा विशेष रूप से राजा राजकीय राजकुमारों को प्रदान की जाएगी तीसरी है त्रय माने स्वर्ग की भी प्राप्ति हो और स्वर्ग में भी कल्याण की प्राप्ति हो सुख की प्राप्ति हो लाइफ ब्योन भी कहीं जीवन में सुख मिले यह तीन शिक्षाएं तो प्रदान की और चौथी शिक्षा है आंविक्ष की वो आंविक्ष की शिक्षा प्रदान करना अनुमानी निरंतर निरंतर सद असत का विवेक प्राप्त करते हुए सब वस्तु को प्राप्त करना ये जो शिक्षा है ये तो कोई सदगुरु देगा हरे के बस की बात नहीं प्रहलाद की परीक्षा का आया मां कह रही है बेटा पिता यदि बुरा माने तो तू पिता को के सामने भगवान का नाम मत लिया कर प्रहलाद जी कह रहे हैं माँ क्यों चिंता करती है सरक्षता रक्षती गर्भों में रक्षा की वो बाहर में रक्षा करेगा प्रहलाद जी जैसे ही गए हिंड कश्यप ने प्रदन कर बेटा प्रहलाद आज तेरी परीक्षा का दिन है अच्छे में अच्छा सब में अच्छा बामन तोले पावरती जो अच्छा पढ़ना जाना हो उसे तू बता दे हम तो उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे जो पाठ तुझे सबसे बढ़िया याद हो उसे तू बता दे अपनी चॉइस से शिव प्रहलाद जी मन में विचार करें इन गुरु ने तो मुझे अच्छा पढ़ना सिखाया नहीं है इसलिए शिव प्रहलाद बोले बोले पिताजी मैंने तो अच्छा पढ़ना ये सीखा है कि श्री गोविंद जो हैं उनके ही चरणों का आश्रय ग्रहण किया जाए श्रवण कीर्तनम विष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सक्षम आत्म निवेदनम ये पुनसा जीव के द्वारा अर्पिता विष्णु अधा साक्षात विष्णु को लक्ष्य करके ये जो अनुशीलन है इंद्रियों की चेष्टाएं हैं वो चेष्टा जिसने की मंदिर भीतम उत्तम अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान उसी का नाम है ने उठ को उठाकर के सपने फेंक दिया प्रहलाद के ऊपर दिग्गज चलाए जा रहे हैं हाथी उठाकर के प्रहलाद को माथे के ऊपर बैठा रहे हैं प्रहलाद को सर्पों से दर्शाया जा रहा है प्रहलाद कहीं सर्प का प्रभाव नहीं चलाई जा रही है व्यर्थ हो रही है भोजन नहीं दिया गया विषु खिलाया गया प्रहलाद को पीड़ा नहीं हो रही है, को होली में जलाया गया श्री प्रहलाद कह रहे हैं पश्चात ममगात्र शीतलम पाप को पिस पिताजी देख लो मुझे फुरफुरी लग रही है आपने मुझे अग्नि कुंड में डाल रखा है कि किसी बर्फ के में डाल रखा है बोले बेटा तूने आदमी को शांत करने वाली कोई ली है क्या? बोले हाँ, कृष्ण नाम, नाम का मैंने आश्रय ग्रहण किया है घबरा गया चंदा मरकर प्रहलाद को ले गए श्री प्रहलाद ने असुर बालकों को भी भक्ति का उपदेश दिया कि कौमार आचरित प्राग्ञ धर्मान भागवतान भागवत धर्मों का कुमार अवस्था से ही सेवन करना चाहिए श्री प्रहलाद के उपदेश को श्रवण करके कि भैया भगवत भक्ति सरलता से की जा सकती है जो वस्तु अप्राप्त है वो कभी प्रमेय नहीं होती जो असंभव है उसका विधान नहीं होता और जो असिद्ध है वो कभी प्रमाण नहीं होती दोबारा कहने अप्राप्त कभी भी प्रमेय नहीं होता कोई वस्तु है ही नहीं तो प्रमेय बोले आकाश पुष्प का अतर निकाल करके लाओ अब कोई लाएगा लाएगा कहां लाएगा आकाश पुष्प होता ही नहीं है तो अतर कहां से लाएगा तो जो वस्तु अप्राप्त है वो कभी प्रमेय नहीं होती शास्त्र ब्रह्म प्राप्त है ईश्वर प्राप्त है इसीलिए वो प्रमेय है अप्राप्त कभी भी प्रमेय नहीं होता असंभव हो। उसका कभी विधान नहीं होता वो ये कहे कि कछुआ के बाल से पीठ के बाल से चमर बनाओ तो कैसे बनाएगा दासी पुत्र का राज्याभिषेक करो आ, पुत्र का राज्याभिषेक करो कैसे किया जाएगा जब बंध्यापुत्र बंध्याय है तो उसका पुत्र कहां से आएगा तो उसका राज्याभिषेक कैसे किया जाएगा तो कभी भी असंभव उसका विधान नहीं होगा और जो वस्तु सिद्ध नहीं है वो कभी भी प्रमाण नहीं हो सकती जो पहले से सिद्ध है वही प्रमाण होती है ईश्वर सिद्ध भी है ईश्वर प्राप्त भी है और ईश्वर संभव भी है और इसका प्रमाण मैं हूं कि असुर होकर के भी मुझे भगवत कृपा की प्राप्ति माँ के गर्भ में ही हो गई सारे असुर बालक उस समय आनंद पूर्वक भगवत भजन में लगे हिरण कश्यप ने प्रहलाद को बुलाया प्रहलाद को जरा भी भय नहीं जो गए हिरण कश्यप क्रोध करते हुए कह रहा है कि मैं जब क्रोध करता हूं तुलौकी तो कांपती है तू झिझकता भी नहीं है तुझमें किसका बल है श्रीपुला जी कह रहे हैं बोले पिताजी मैं भी आपसे यही पूछ रहा हूं कि आप जो पराये इंद्र के सिंहासन को तोड़े ही डाल रहे हैं आप है? में किसका बल है बोले में मेरा बल है बोल तेरा रक्षक कहा है बोले स सर्वत्र हश्यप ने प्रश्न किया स्मात स्तंभ है न खम्भ में है कि नहीं प्रहलाद ने ध्यान किया और उत्तर दिया दृश्यते दृश्य प्रश्नोत्तर है ये श्लोक खम्भ में भी मुझे भगवान दिख रहे हैं हिरण कश्यप ने दोनों हक्का मुक्का जो खम्भ में मारा गुनगुन -गुन करके ध्वनि हुई और श्री नृसिंह भगवान प्रकट हुए बोलो श्री नृसिंह भगवान की जय हिरण्य कश्यप को पकड़ लिया ये तो फड़फड़ाने लगा आपने छोड़ दिया ये विचार कर रहा है कि मैं अपने बल से छूटा तलवार लेकर के जो श्री नृसिंह भगवान की ओर झपटा भगवान तो अपना युद्ध सुख भूल गए मन में विचार करें कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे भक्त के ऊपर प्रहलाद के ऊपर तलवार चला दे अपना युद्ध से भूल करके संध्या का समय जान करके सत्यम श्री ने जो बचन कहे थे कि प्रहलाद में भी मुझे भगवान दिखते हैं निज भृत्य भाष्यतम सत्यम विधातुम अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान नसिंग होकर के प्रकट हुए निज भृत्य ब्रह्मा जी ने जो बरदान दिए थे कि दिन में नहीं मरू रात में नहीं मरू इसने बरदान मांगा था बोले समझा किसमें तो मरेगा बोले भीतर नहीं मरू बाहर नहीं मरू बोले देहरी के ऊपर तो मरेगा बोले प्राण वाले से नहीं मरू बिना प्राण वाले से नहीं मरू नखों में प्राण है भी नखों में प्राण नहीं भी हैं बोले पशु से नहीं मरू मनुष्य से नहीं मरू बोले मैं न पशु हूं न मनुष्य हूं बोले आकाश में नहीं मरू पृथ्वी में नहीं मरू बोले मैं तो विभू होकर के विराजमान हूं मेरी जनधा पे तो मरेगा निज निजी भ्रते भाष्य के वचनों को सत्य किया आपने जो कभी अर्जुन से कहा था कि न मैं भक्त प्रणश्य योगक्षेम में हम पूर्व पूर्वकल्प में जो कहा था उन वचनों को सत्य करने के लिए और ये जो वचन कहे के जो नारायण पर हैं उनका कभी भी अनिष्ट नहीं होता है विष्णु सहस्नाम के इन वचनों को सत्य करने के लिए आपने सत्यम विधातम निजृत्षतम सत्य करके अपने वचनों को दिखा दिया है श्री नृसिंह भगवान की सबने स्तुति की श्री प्रहलाद जी ने भी स्तुति की आप गंगा जल सनी के शांत होकर के विराजमान हुए हैं श्री प्रहलाद जी का नृसिंह भगवान ने सिंहासन के ऊपर विराजमान करके उस समय स्तवन किया श्री प्रल्लाद का पूजन किया प्रहलाद के पूजन में ही इस समय का जो कथा प्रसंग है उसे यहाँ विश्राम प्रदान कर रहे हैं कल के कथा प्रसंग में वर्णाश्रम धर्म श्री बामन भगवान का चरित्र श्री रामचरित्र और रामचरित्र के बाद में श्री कृष्ण जन्म लीला नंदोत्सव नंद नंदोत्सव की बढ़ाई उसका कल की कथा प्रसंग में यथा साध्य निरूपण करेंगे यथा साध्य यथा समय यथा शक्ति उसका निरूपण करते हुए विराजमान वृंदावन हरीलाल की जय गौरि जय जय जय सब लोगों ने धैर्य पूर्वक कथा श्रवण की बहुत बहुत धन्यवाद